तो जानवर कैसे जानवर जा, कैसे जो दूसरे जानवर से बचते हैं ऐसे बचने का डिजाइन हुआ और इसी प्रकार से बच्चे पैदा करने तक बात पहुंची ऐसा पहली बार बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया कौन आदमी ने इवॉल्व किया हुआ जानवरों को देखा तो चारों काम जो है चारों विषय है जो वो मानव ने जीवों से सीखा नया नहीं, नहीं अरे मानव कल्पनाशील है महाराज भूख लगता है लेकिन उससे ये खाने से मेरा भूख मिटेगा ये थोड़ी नेचुरल होता है भूख लगना नेचुरल है नींद आना नेचुरल है सेक्स को नेचुरल चीज़ थोड़ी है मतलब नेचुरल मतलब उस प्रकार से नहीं है तो आहार निद्रा भय मैथुन आदमी ने कहा सीखा जानवर से अपने को पहले ये पहचाना पड़ेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है पहचाना अपने को कि ऐसा कुछ है या नहीं है, है ना अरे आप थोड़ा बुद्धि लगाओ आपको अभी समझ में आ जाएगा आप खुद प्रमाणित करोगे हाँ ऐसे होगा आप कहीं भी पहली बार जाते हो तो कहाँ सीखते हो आप तो जो कुछ वहाँ सराउंडिंग में होता है उससे सीखते हो आप आदमी अपने वातावरण से सीखता है सीखता है सीखता दूसरा आदमी का उत्पत्ति मानव जीवों के शरीर से हुआ अभी इसमें पूरी बात नहीं हो भाई मानव का शरीर सीधा जीवों के शरीर से उत्पत्त हुआ तो यदि देखेंगे तो मानव अपने आप में पूर्ण माना भी हुआ लेकिन पैदा कहाँ से हुआ हर एक प्रजाति अपनी पीछे की प्रजाति में से पैदा हुई है और फिर नहीं विकसित बंद जैसे मान लीजिए एक एक जानवर के पेट से एक आदमी पैदा हो गया और फिर उस आदमी से आदमी पैदा हो गया ये कहानी तो जब आदमी पहली बार पैदा हुआ तो अपने आप में कंप्लीटली पैदा हुआ और उसके बाद वो आदमी से आदमी के पैदा इसी विधि से प्रजातियाँ बनती है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो सारा जो तो डार्विन का सिद्धांत है वो उससे थोड़ा भिन्न है ये सिद्धांत बाबा जी को जो अनुभव हुआ उसमें उनको ये सिद्धांत पकड़ में आया कि ये सिद्धांत से हो रहा है एक परमाणु है कोई दो अंश का है और फिर अचानक कोई समय चार अंश का हो गया तो एक अलग प्रजाति होगी वो दो अंश में से चार अंश का परमाणु हो गया इसी विधि से एक प्रजाति में से दूसरी अलग नई प्रजाति विकसित हुई इसी प्रकार से जीवों के पेट से ही मानव की उत्पत्ति हुई ठीक तो पहला पहला हमारा गार्जियन कौन रहा तो हमारे गार्जियन वर रहे हमारे तो मानव का गार्जियन जानवर अब किसके बीच में रह रहा है भाई तो जानवर के बीच में रहने से क्या होगा कि अब चूंकि है मस्तिष्क विकसित है लेकिन कल्पनाशीलता है खाली और कोई और विचार थोड़ी इसके पहले जानवरों के पास कोई विचार नहीं है जानवर बिना विचार के जीते हैं इज नो थॉट इन द एनिमल थाट का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि बताया सही वो खाना खाता है आप डंडा लेकर बैठोगे तो खाना खाना बंद कर देता है छोड़ दो फिर खाना खाना लगता है फिर कोई दुश्मनी निभाता नहीं आपसे तो थॉट का कोई प्रमाण वहाँ पे अपने को मिलता नहीं है तो पहला मानव जो है वो जानवरों से सीख गया सीखने के बाद क्या सीखा भाई जानवर जो करते हैं चार विषय चार विषय में वो भी काम करने लगा लेकिन करके भी उसको तरपती नहीं क्योंकि वो तो सुखी होना चाहता है जहाँ पहला मानव पैदा हुआ उसको भी समाधान ही चाहिए लेकिन अभी विचार इवोल्व नहीं हुआ है इवोल्यूशन उसका विचार रूप में नहीं हुआ शरीर का इवोल्यूशन हो गया लेकिन अभी विचार इतना मजबूत नहीं हुआ कि समाधान क्या है सुख क्या है अस्तित्व क्या है उसको समझ पाए समझने का काम शुरू हो गया पहले क्या जानवरों को देखना शुरू कर दिया और उससे चार विषय और अपने लिए भी उससे खा के देखा तो पेट ठीक ही लग रहा है तो ऐसा माना गया कि ये ठीक हो गया लेकिन तृप्ति नहीं हुआ तृप्ति नहीं हुआ तो क्या हो गया उससे बेहतर करने गया तो बेहतर करते करते करते कहा पहुंच गए इतने खाने की चीजें हमने निकाल ली है इतनी पहनने की चीजें निकाल ली इतना रहने की विधि निकाल ली इतने सेक्स की विधियां निकाल ली सब निकाल लिए हमने इसे बेहतर के चक्कर में क्योंकि उतने में हमारी तरप्ती नहीं हुई अब इसी बीच में और भी तमाम चीजें चल रही हैं आदमी भाषा विकसित कर लिया भाषा विकसित कैसे कर लिया क्योंकि मन में कुछ जीवन में तो है ही ख्याल चाहते कोई चाहत पहले वाले आदमी की और चाहत आज के आदमी की दोनों में कोई अंतर नहीं है पहले दिन वाला आदमी भी न्यायपूर्वक जीना चाहता था लेकिन उसका न्याय शब्द उसको नहीं पता था तो कुछ चाहता है कुछ चाहता है कुछ चाहता है चलता रहा उसको धीरे धीरे, धीरे, धीरे भाषा बनी पहले होलूलू बनी भाषा कैसे बनी होगी पहले कोई एक तरह की आवाज़ निकाली है ना अब मान लीजिए शेर से खतरा है तो शेर को पहचानने के लिए अब एक दूसरे तरह की आवाज़ निकली होगी हुलू हुल में हुलू हुलू कुछ एक अलग टाइप हो गया होगा फिर शेर आ रहा है तो उसमें एक अलग भाषा का प्रयोग हो गया थोड़ा सुर बदला ताल बदला शेर जा रहा है तो उसको बताने के लिए भी है है ना इस प्रकार से वही आह निद्रा भाई मिथुन को लेकर ही कोई भाषाओं के प्रयोग शुरू हो गए धीरे धीरे वो भाषा समृद्ध होती चली गई तो उसमें धीरे धीरे मानव की चाहत क्या है हम एग्जेक्टली चाहते हैं क्या है ये सब बात को उसमें भाषा में डालना शुरू किए तो भाव भाषा के भाषा के आधार पर मतलब जो आशा है उसके आधार पर भाषा को बना लिए है ना तो ये भी एक मानव के विकसित हो गई इसका मतलब नहीं कि पहले का आदमी जो भाषा बनाया वो समझदारी था ऐसा कुछ नहीं है उसमें समझदारी की अपेक्षा आवश्यकता थी तो उस आशा को भाषा में प्रकट कर दी देखो पूरी दुनिया में देखोगे हर जगह में हर भाषा में लोग विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं तो हर भाषा में विश्वास का कोई अलग अलग नाम मिलेगा आपको तो ये सब लोग मिल के बैठ के थोड़ी तय कर दिए कि ये रखना है आप लोग को तुम तो हर सर्व मानव की कामना उतनी है तो जगह जगह पर भाषा में विश्वास अलग अलग, अलग शब्द होते हुए भी एक विश्वास की बात कर रहे हैं जबकि अभी तक विश्वास पूर्वक जीने का कोई कार्यक्रम बना ही नहीं है राम के जमाने से लाकर आज तक कोई विश्वासपूर्वक जीने का कार्यक्रम अपन बना नहीं पाए अविश्वास में धोखे में अपन जी रहे तो ये कहाँ से मान ले क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि भाषा जिसने दी मतलब वो विद्वान ही था है ना तो ये हमको समझ में आ जाए कि भाषा देना विद्वता नहीं है भाषा तो जीवन में जो कामना है उस कामनाओं को प्रकट करने के लिए कोई साउंड के माध्यम से उसको प्रकट करती है भाषा बन गई उसको लिख लिए पढ़ लिए लोग बोलने लगे हमको आगे बढ़ना है हमको आगे जाना है ज्ञान का दीप जलाओ अंधेरा मिटाओ है ना कुछ अच्छा होना चाहिए ये विश्व विश्व परिवार ठीक एक विश्व परिवार की हमारी कामना है उसको बोल दिया आदमी सर्वदेव है ना सर, सर, क्या कुटुम्बम वसुदेव कुटुम्बगम है ना वसुदेव कुटुम्बगम और भी सभी सुख रहे हैं है ना निरामया वो सब जो जो है ये मानो की चाहत है जब आराम से बैठा है आदमी कोई दिक्कत नहीं तो यार वो क्या चाहता है वो बोल रहा है खा पी के आदमी बैठा है तो बोल रहे यार सभी सुखी रहना चाहिए यार क्या दिक्कत है है ना अब ये जब बात उसने बोली तो उसको हमने क्या मान लिया मंत्र मान लिया ज्ञानी मान लिया हमने क्या कितनी अच्छी बात बोली उसने तो चाहत को बताया तो ज्ञानी हो गया अभी तक कैसा हुआ चाहत को बताया तो ज्ञानी हो गया और लोगों को भी वो आशा दिखने लगी जैसे उसने एक चाहत बताया तो लोगों में आशा निराशा जगह क्या दिखने लगा यार ऐसे हम भी चाहते हैं ये भैया है वैसे वो अच्छे दिन आएंगे टाइप से वाली बात हो बस अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे <laughs> दिन सभी चाहते हैं तो भाषा में जब भी ये चाहत मानव प्रकट किया पूरा जो जनजाति है जो लोग हैं वो तुरंत ही उसमें एक संभावना को देखने लगी और कितनी अच्छी बात कर दी इसका मतलब लोगों ने उसको ज्ञानी मान ले ज्ञानी वो थे नहीं क्योंकि हमारे लिए भाषा को बोल देना ज्ञान नहीं है ज्ञान का मतलब क्या है उस भाषा के स्वरूप में आचरण कर पाएँ उसका प्रमाण प्रस्तुत कर पाएं उसका नाम है ज्ञान तो यही भी नहीं पता चला आपने को तो किसी ने बोला अच्छे दिन आएंगे है ना तो हम तुरंत जुड़ गए किसी ने बोला कांग्रेस ने बीजेपी ने ये अत्याचार किया ये गलत किया वो गलत किया पूरा देश में लोगों लगा ये आदमी आ गया समझदार केजरीवाल ये इससे अपन अब ठीक हो जाएंगे है ना तो गलती गिनाएँ तो लोग तुरंत जुड़ जाते हैं क्योंकि कामना है आदमी की सही की तो सारी भाषा विज्ञान के पीछे देखेंगे तो जीवन में कामना की बात है ज्ञान अभी होना बाकी है उस भाषा के अर्थ को पहचानना पड़ेगा चाहत है उसके अर्थ को पकड़ना पड़ेगा और उस अर्थ के स्वरूप में जीना कैसे है वो वस्तु क्या है उसको पहचानना बराबर ज्ञान तो ज्ञानी ज्ञान के बारे में बहुत सारा भ्रम रहा जैसे पूरे आदर्शवाद में किसी ने अच्छे शब्द बोल दिए बराबर वो ज्ञान तो ज्ञान को क्या कहा गया बहुत स्पष्ट कहा गया है ज्ञानी आदमी की भाषा सुनो ज्ञानी आदमी का आचरण नहीं देखना है आपको ज्ञानी से प्रश्न पूछो उसका जो उत्तर देगा वो ज्ञान है वो जो स्वयं जीता वो ज्ञान नहीं है ऐसा कहा गया है, है? हाँ बिल्कुल तो ज्ञानी से प्रश्न करो जो उत्तर देगा वो ज्ञान वो वो क्या करता है कि मत देखो ऐसा साफ लिखा हुआ है क्योंकि अगर इसे देखने जाओगे तो वो मैच ही नहीं करता है तो आपको क्या मतलब वो क्या करता है आप नहीं समझ पाओगे आपको समझना भी टाइम लगेगा जो कह रहा है वो सुनो तो कहने में तो अच्छी अच्छी बात हम कहने लगे कहाँ से कहने लगे वो कामना से कहने लगे अपने वेदों में सब जगह लिखा हुआ है ज्ञानी का आचरण नहीं देखना है ज्ञानी से प्रश्न करो और जो उत्तर मिलता है उसको उसको मानो वही वही तरने वाले हो आप तो वाक्य प्रणाम प्रमाण इसको बोलते हैं आप तो वाक्यम प्रमाण है ना शब्द प्रमाणम ग्रंथ प्रमाणम ठीक है क्योंकि हजारों साल में तो अपन शब्द बना पाए और इतनी अच्छी बात उसको सुन के मजा आता हाँ यार इतनी अच्छी बात है क्या है अच्छा क्यों लगता है हमको क्योंकि वो चाहत से जुड़ गया खाली चाहत से जुड़ा तो अपन ने पहला ज्ञानी कौन मान लिया जिसने ये बात बोली और पीछे जाए तो पहला ज्ञानी कौन पहला ज्ञानी वो जिसने शेर को मारा पहला ज्ञानी वो जिसने है ना तीर बनाया पहला ज्ञानी कौन जिसने पेड़ पे घर बनाना सिखाया पहला ज्ञानी कौन तो ज्ञानियों को हमने किस प्रकार पहचाना है उस समय की जो हमारी कुल मिला जो जो जागृति थी उसके आधार पर हमने अपने देवताओं को अपने ज्ञानी को बना लिया आप सोचो जंगल में लोग रहते होंगे तो तमाम लोग रह रहे हैं पीछे से कोई एक शेरा एक, एक आदमी कम हो गया उससे भय बड़ा होगा तो पहला ज्ञानी कौन जिसने शेर को मारा तो इसका मतलब ये समझ में आ जाए कि ज्ञानी की पहचान हम अपनी अपनी अपनी स्थिति से कर रहे हैं इस विधि से ज्ञानी ज्ञानी है कि नहीं ये तो पता ही नहीं चला है कि ज्ञानी होने का प्रमाण क्या होता तो है ये अपने को पता नहीं है तब झंझट पड़ गया तो ये भाषा का पूरा विज्ञान अपने को समझ में आना चाहिए दूसरा मुद्दा निकला कि अब चीज़ें चल रही हैं प्रकृति में तमाम चीज़ें हो रही हैं बिजली गड़क रही है जी अब आदमी को तो प्रश्न हो बिजली कैसे खड़की हुई बारिश होने लगी बच्चा पैदा हुआ मर गया कोई अभी मरा कोई कब मरा कोई उसी जंगल में रह गया इतने शेरों के बीच में नहीं मर रहा है कोई कोई कोई मर जा रहा है कोई कोई नहीं मर रहा है कोई बच जा रहा है कोई क्या हो रहा है ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रकृति में होने लगी हो ही रही थी जिस पर मानव का ध्यान जाने लगा ध्यान जाने लगा तो उसके कारण में जाने लगे क्योंकि बहुत सारा काम तो आदमी करता है बहुत सारा काम तो जीव करते दिखाई देते हैं बहुत सारा काम तो पेड़ करते दिखाई देते हैं लेकिन बहुत सारा काम ये हो रहा है इसको कौन कर रहा है ये बात उसको दिखाई नहीं दी तो कौन कर रहा है कौन कर रहा है कौन कर रहा है इसके प्रश्न चलता रहा ये हो क्या रहा है कर कौन रहा है हो क्या रहा है कर कौन रहा है तो यही से फिर एक रहस्यमय ईश्वर की कल्पना आ गई कि कोई शक्ति है जो ये काम करती है कोई काम हो रहा है तो दिख ही रहा है काम तो हो ही रहा है और आखिर कौन कर रहा है ये तो यहां से इश, पहले रहस्य के रूप में ईश्वर की अपन ने एक वो बना ली आ, एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि भैया कोई काम होगा तो आदमी कोई करेगा तभी तो होगा बिना करे कैसे हो जाएगा तो बिना करे कैसे हो जाएगा तो ईश्वर नाम का एक अवधारणा आ गया कई सालों में पहले ईश्वर नाम का अवधारणा आया आत्मा पहले नहीं आया पहले ईश्वर का अवधारणा आ गया इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ईश्वर है भैया कैसे क्योंकि जो भी जितनी घटनाएं घट रही है उन घटनाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं आदमी के पास तो उस एक्सप्लेनेशन को पूरा करने के लिए एक एक फैकल्टी को क्रिएट किया हम, हम क्रिएट किए गए ईश्वर होता है चलता रहा अभी काफ़ी सालों में फिर धीरे धीरे ध्यान गया कि मानव शरीर नहीं यार शरीर से भिन्न चीज़ है शरीर से भिन्न है तो क्या करें क्या हो सकता है शरीर से भिन्न तो उसका नाम अपन ने आत्मा दिया तो एक परमात्मा हो गया एक आत्मा हो गया इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बना कई साल तक सैकड़ों साल तक कोई रिलेशन ही आत्मा को परमात्मा क्या करना कोई हाइपोथेसिस ही नहीं बन दी। तो धीरे धीरे धीरे धीरे हाइपोथेसिस है, बनी कि भाई आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा निवास करता है सब रहस्य में अभी तक रहस्य में जो लोग इसमें जूझ रहे हैं उनके पास भी क्या प्रमाण है इस बात का है ना जो घंटों घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं वो बताएँ क्या प्रमाण है इसका क्या चीज़ हुआ उसका प्रमाण बताओ हम भूत से मिल गया उसका प्रमाण आचरण में देवता से मिले तो प्रमाण आचरण कुछ होगा ना आचरण प्रमाण भैया जैसे ये गौतम बुद्ध ने जैसे कहा कि की तो क्या है? वही गौतम बुद्ध है क्या जो जैसे की, बिल्कुल समाधि हो गया समाधि में क्या हो गया सुख दुख से मुक्ति हो गया सुख की कोई चाहना नहीं बची और दुख जो है वो शरीर ही दुख है तो ये समझ में आ गया कि शरीर तो नश्वर है और हम तो इसमें जाना नहीं है तो सुख दुख से मुक्ति के लिए कोई बात हो गई निर्वाण बोल दिया उसको है ना या फिर ये सुनने का मतलब सुख और दुख दोनों नहीं चाहिए अपने को या फिर भैया एक समझ पैदा हो गई है कि ये अरे महाराज समझ, मतलब मा... मा... मा थोड़ा करने कि समझ ये पैदा होगी की सृष्टि में या जब से मारों का जीवन बना हुआ है तब से सुख हो की अगर कामना है तो दुख भी आएगा दुख की कामना है तो सुख भी आएगा ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो भाग नहीं सकते सुख की कामना है तो कभी न कभी ऐसा समय आ जिसको की आपको लगेगा वो जिसको हम समझ बोले भ्रम समझ है मेरे हिसाब से तो अरे भ्रम है भाई प्रकाश भी होगा तो अंधकार भी होगा ये इतना वही बात कर रहे हैं ना अपन आ, मतलब कोई ऐसा एक समय नहीं आ सकता है जैसे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि वो समय जब तक पृथ्वी वो पृथ्वी पर जीवन है तब तक बारह घंटे का दिन और बारह घंटे का रात आएगी आएगी ये ऑल्टरनेट है होना ही होना जिस दिन ऐसा बंध हो जाएगा उस दिन तो पृथ्वी पर जीवन आप दो चीज़ों को मिला दे रहे हो इसलिए चीजें कन्फ्यूज हो रही है एक या बारह घंटे के दिन बारह घंटे की रात वो एक भौतिक क्रिया है ठीक उसका सुख दुख से कोई लेने देना नहीं है और वो विरोधी नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री है वो और सुख और दुख में हम जो जी जीवन क्रिया की हम बात कर रहे हैं सुख दुख जीवन में होने की बात है तो सुख दुख जीवन में होने का मतलब ये है कि अभी अभी वर्तमान भ्रमित स्थिति में क्या है आदमी भविष्य में सुखी होने की आशा में काम करता है कल को जो कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी मेरा नाम आ जाएगा मेरे को ज्ञान हो जाएगा पैसा आ जाएगा पद आ जाएगा उससे मैं सुखी होना की चाहता हूँ आज सुखी नहीं होता कल को होगा तो वर्तमान में सुख क्या है वो भविष्य में है वर्तमान में सुख क्या चीज़ है वो भविष्य में है और वर्तमान में जो है अभी है वो क्या है उसमें सुख नहीं है क्योंकि हमने रूप पद बल धन में पैसे सुख को देखाने की कोशिश करी तो उसमें सुख नहीं मिला सुविधा में सुख नहीं मिला सुख सुख दुख दोनों साथ साथ नहीं रहते पहले इसको ठीक ठीक समझ लो दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं और दुख है इसलिए सुख है ऐसा नहीं है दुख है इसलिए सुख ऐसा नहीं है सुख अपने को चाहिए दुख हो चाहे नहीं हो दुख का नहीं होना सुख नहीं है ये भी करें दुख का नहीं होना भी सुख नहीं है तो जो कुछ भी उनको समझ में आया वो गलत है ऐसा नहीं उस समय के लोगों के हिसाब से जो समझ में आया वो इतने आया कि आदमी अगर सुख की कामना रखेगा तो दुख आएगा उसको तो सुख क्योंकि सुख को समझा ही नहीं सुख को सुविधा में देखा सुख को शरीर में देखा कि आज हम शरीर में शरीर में सुख ढूंढ रहे हैं स्वस्थ हैं तो कल को बीमारी होगी तो दुखी हो जाएंगे आज हम पैसे में देख रहे हैं राजा बन के देख रहे हैं तो कल को राजपाट नहीं रहेगा दुखी रह जाएंगे तो ये निकल के आए उन्होंने कहा तो लाइन ही है कि अस्तित्व दुखी दुख है दुखे दुखे। नहीं आ, मतलब मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि सुख जैसी कोई चीज़ नहीं है हमने अपनी डेफिनेशन दे दी है कि जैसे पैसे की बात है सारे भ्रमित सुखों की बात करें तो कोई भी एक सुख है जैसे पैसा सुख है सुख है है शरीर वो वो नहीं सकता है। वो नियम में है। तो हमने उसको तो डिफाइन कर दिया कि जब तक हमारे पास है तब तक वो सुख है और मालूम हमसे चला गया तो वो दुख हो गया है ये इसके, हमने मूल में क्या हुआ सुख समझ में आया क्या कि हमारी परिभाषा गलत है सुख दुख समझ में नहीं आया ना मतलब सुख दुख जैसी चीज है ही नहीं है वो परिभाषा गलत है कि कोई चीज सुख हो गई कोई चीज दुख हो गई जो चीज हमारे पास है तो हमने उसको सुख बोल दिया और हमसे छीन तो तो तो तो तो है आपके बाद में एक बात समझ में आ रही है कि परिभाषा ठीक नहीं है उससे मैं सहमत हूँ सुख की परिभाषा ठीक नहीं है दुख की परिभाषा ठीक नहीं है इससे मैं सहमत हूँ लेकिन अब सुख होता ही नहीं है क्या या दुख होता ही नहीं है क्या ये प्रश्न करते हैं अगर ये समझ आ जाए कि ये सुख दुख जो हमारी परिभाषा गलत है तो फिर सुख ही रहेगा दुख जैसी कोई चीज नहीं होगी उसका तो एक तीसरा कोई नाम दिया जा सकता है थीक दूर थीक करने के लिए कोई अल्टीमेटली सुख ही बोलना पड़ेगा ना हाँ। तो सुख क्या है, है तो नहीं नहीं तो तो इसलिए नहीं आया तो क्या हुआ सुख दुख की भाषा आ गई फिर पहले दुख को अपन वास्तविकता मान लगे पूरे बौद्ध दर्शन में अगर पढ़ोगे तो पूरा संसार दुखी है ठीक है ना तो दुखी दुख है तो दुख से मुक्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा तो सुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति होने के लिए सुख दुख से मुक्ति हो जाओ तो निर्वाण पा जाओ वो एक प्रकार का दूसरे ही बात है मतलब एक ही जैसी बात का दूसरा रूपांतरण है जिसमें कहा गया कि मोक्ष मोक्ष में क्या कहा गया जरम मरण से मुक्ति जरम मरण से मुक्ति की जगह पर आ गया दुखों से मुक्ति और सुखों से मुक्ति की बात आ गई बात वहीं की वहीं घूम के हो रही है तो कोई अलग से कोई बौद्ध दर्शन नहीं है बहुत अलग से भी आपने भी कहा था आपने भी समझाया उस चीज को कि मैं कभी नहीं मरता है हाँ। वो होता ही है मतलब वो वो चीज कभी पैदा होने वाली नहीं, नहीं है मरने वाली नहीं है और यही चीज दूसरे शब्दों में शायद जैसे आप मैं बोलते हैं गौतम बुद्ध की बात कर करें दूसरों की बात करें तो वो मैं आत्मा बोल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता वही चाह रहा है कि वो ठीक है ना और निर्माण जो है वो शायद उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सुख दुख में हम चीजों को बांटे ना ये समग्र है हम उसको विभाजित कर रहे हैं ये शायद मतलब मुझे अच्छी हो गई है समझ में ये आ गया कि सुख दुख जो चीज है वो हमारी बनाई हुई चीज है तो फिर सुख भी नहीं रहा और दुख भी नहीं रहा और फिर क्या हुआ उसको परम सुख बोल दिया अभी सुखी हुआ ना यार अभी सुविधा में सुख नहीं है तब तो बात ठीक थी सामान में सुख नहीं है तो अल्टीमेटली हम सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते ये प्रश्न है मानव जाति क्या चाहती है सुख दुख से मुक्ति चाहती है सुखी होना चाहते हैं हैं पहले भैया है समझ जवाब जैसा समझाते ना कि समझ पहले, पहले देखो ऐसा नहीं वो तो वो तो प्रक्रिया होगी उसकी फंडामेंटल हाँ। हम सबसे पूछे हम सब, सब सुख चाहते हैं सुख दुख से मुक्ति चाहते हैं अरे नाम आनंद बोलो शांति बोलो हम परम सुख बोलो परम ज्ञान बोलो हम सुख से जीना चाहते हैं या दुख से जीना चाहते हैं या सुख दुख से मुक्ति जाना चाहते हैं सुख से सुखी कहा कितनी बात कितनी बात में कितना अंतर हो गया सुख दुख से मुक्ति है ना और एक सुखी होना एक बातों में कोई अंतर आपको सुनाई देता है नहीं देता है अभी ये समझ लेते हैं कि प्रक्रिया बा की बात आएगी प्रक्रिया क्या होगी क्या नहीं होगी समाधान सुख ऐसा कहा है क्या किसी ने तो वो तो नहीं हो पाया, वो तो छोड़ो तो अपन ये बात नहीं कर रहे थे अपन कहाँ पहुँचे कि आत्मा परमात्मा तक ये बात पहुँची आत्मा को पहचाना गया आत्मा का लक्ष्य क्या भाई आत्मा परमात्मा का कई दिन बाद बताया गया फिर आत्मा को परमात्मा भी मिलना है फिर उसके लिए क्या करना है फिर ये क्या करना है, ये क्या करना है? तो ये संसार क्या है तो ये एक प्रकार से हर बार आगे आगे, आगे आदमी कोई ना कोई एक एक विचार को तैयार कर रहे हैं कि आखिर ये क्या चल क्या रहे और वो जो भी कुछ विचार तैयार हो रहा है उससे जीने का स्वरूप बनता जा रहा है ऐसा नहीं होता कि विचार बन रहा है और जीने का स्वरूप ना निकल गए कोई ना कोई एक्शन प्लान कोई ना कोई आप देखोगे कि आ, हमारे जीवन शैली शिक्षा शैली सब बदल रही है उससे लेकिन वो जितना भी विचार बन रहा है यदि वो विचार पूरा नहीं है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो तरप्ती हमको नहीं मिल रही है। ये सिंपल सिद्धांत है इसी विधि से हम ये अभी तक देख पा रहे हैं कि तरप्ती आदमी को अभी तक नहीं हुई इसीलिए हम लोग पुनर्विचार करने के लिए बैठेंगे अगर तृप्ति हो जाता है आदर्शवाद में लाखों साल में नहीं हुआ मान लेते हैं कोई एक विचार का एक कोई समय होगा 100 साल हजार साल 500 साल दो पाँच हज़ार साल जो भी साल बोलो कि चलो एक विचार आने के बाद आदमी उसको समझने के लिए इतना जूझेगा भाई अब लाखों साल में नहीं हुआ तो और कितना इंतजार करना चाहते हो कर लो विज्ञान आया है ना तो अब ऐसे करते करते हम यहाँ पहुँचे अब इसमें कई सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं सुबह में कह रहा था कि एक वो बेसिक थ्योरी को पकड़ के रखे हैं वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं जबकि उसमें फ्लॉ है उस वो फ्लॉ जीने में कम पड़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं अमेंडमेंट लेते आ रहे हैं जैसे संविधान संविधान में बेसिक कोई फ्लॉ है तो वो संविधान से हम सुखपूर्वक नहीं जी पा रहे हैं हम व्यवस्थापूर्वक नहीं जी पा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है उसका क्या प्रमाण है उसमें संशोधन करना पड़ रहा है आपको तो सारे संशोधन का मतलब ये है कि जो बेसिक अवधारणा ले अपन चल रहे हैं वो अवधारणा पूरी नहीं है इतना बुद्धि नहीं चल रहा चल रहा अपना है ना जैसे अगर अवधारणा पूरी होती है तो उसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं जैसे धरती गोल है इसमें कोई संशोधन हो सकता है है ना वो तो क्लोज हो गया चैप्टर कि भाई धरती गोल है कंक्लूडेड समाधान हो के गया कंक्लूडेड बराबर समाधान व्हेन द थिंग्स आर नॉट कंक्लूडेड रिगार्डिंग ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ह्यूमन लाइफ उस उन सारे मुद्दों पर हम अभी ओपन ही बैठे हुए हैं ना तो ये जो कहा कि बीच में जितने भी आ रहे हैं ना है, मुद्दे ये सब कोई बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान ही नहीं उनका उसको यथावत मानते हुए उसको पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई एक एक बीच में एक मैनेजमेंट के लिए कोई एक ला देते हैं उसी को आप अध्ययन करोगे तमाम तरह की चीज़ें आएंगी रामायण के नाम से आएगी महाभारत के नाम से आएंगी गीता के नाम से आएंगी वो सभी उन्हीं बेसिक सिद्धांतों के ईश्वर सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उसी को पकड़ के चलने में जो जो भी कमियाँ आ रही हैं दिक्कतें आ रही है हमको प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली दिक्कत को पूरा करने के लिए एक बीच में कोई मॉडल एड करते जाते हैं उससे थोड़े दिन का कुछ रास्ता निकल के आता है लगता है रिलीफ हो गया जैसे मैंने सुबह बताया कि सन्यासी सब कुछ है विरक्ति सब कुछ है तो बच्चे चल पड़ते हैं बच्चे चलने लगे तो अब बुजुर्ग लोग मैं माताएं बहने सब रोने लगी तो सब जा रहे हैं भैया क्या करें हम तब तब वो उसको लिए फिर चार चार आश्रम हो गए भैया ठीक है भैया अभी ऐसे मत जाओ पहले आप बाल्य आश्रम ये सब करके जाओ करके जाने लगे उससे तरप्ती नहीं हुई उससे तरपती नहीं तो ऐसे हम करते चले जा रहे फिर बीच बीच में कई सारे गुरु आते रहते हैं वो क्या कर देते हैं भाई वो कोई बेसिक कोई नई थोड़ी लिया ऐसा नहीं है है ना तो अभी तक देखेंगे तो कुल छः दर्शन आए हैं कुल छः दर्शन कुल आए हैं और उसका कुल मिलाकर दो ही विचार बनाए जीने के स्वरूप विचार का मतलब होता है जीने का स्वरूप दर्शन मतलब वास्तविकता को किस प्रकार समझा गया तो ऐसे छः दर्शन और ये दो विचार के साथ अभी तक आदमी खड़ा है कुल इतिहास ही है चाहे उसमें समय लाखों साल लगाओ लगेगा ही क्योंकि आदमी कल्पनाशील है और जीव उसके जानवर जो उसके सबसे पहले अभिभावक हैं और उनके साथ से वो यात्रा करते करते चीजों को समझने का काम कर रहा है करते करते करते करते हम यहाँ तक पहुँचे अभी तक ये अभी अपना विकासक्रम हो रहा है ये इवोल्यूशन हो रहा है इस विधि से अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिक बात ये हो रही है कि अगर हाइपोथेसिस अधूरी है तो वो जीने में प्रमाणित होने वाली नहीं है मान लेते हैं अभी ये भी एक हाइपोथिस है ये भी एक प्रकार से एक आदमी का ज्ञान हुआ अब वो अपने लिए हाइपोथिस है अगर ये भी अपने जीने में पूरी नहीं पड़ेगी तब क्या होगा तब ये होगा कुछ हो रहा है भी? और आएगा भाई और अनुसंधान करेगा आदमी, वो तो चलेगा रास्ता तो खुला ही हुआ है तो एक नई हाइपोथेसिस, तीसरा विचार अपने सामने आया है ना तीसरा विचार क्या आया कि ये अब अब अब सच्चाई को और अच्छे से देखा गया डिटेल में वो भी देख रहे होंगे पहले वाले लेकिन उतनी नहीं दिख पाई तो क्या देखा तो अब ये दिखा कि व्यापक भी है जो ऊर्जा के रूप में है और ये प्रकृति भी है जो क्रिया के रूप में है और ये सदा सदा है अस्तित्व नित्य वर्तमान एक शब्द है ये इसके पहले तो कभी नहीं आया तो पूरा कंसेप्ट ही नया हो गया अस्तित्व नित्य वर्तमान जैसा है वैसा हमेशा रहता है वर्त नित्य का मतलब है ना हर समय हर दिन हर काल वर्तमान मतलब एज इट इज तो अस्तित्व में कुछ भी ना घट हो रहा है ना बड़ हो रहा है अब ये थोड़ी आने के बाद तुरंत हमारा ध्यान जाता है पीछे की थ्योरी में समीक्षा होगी वहाँ क्या कहा गया वहाँ ये कहा गया कि एक ने पैदा किया अस्तित्व था ही नहीं ईश्वर था तो ईश्वर का अस्तित्व था कि नहीं था ईश्वर का अस्तित्व था बाकी चीज़ों का था ही नहीं ईश्वर ने कुछ बना दिया तो बनाने के लिए रॉ मेटेर चाहिए कहना चाहिए तो इसका मतलब वो थ्योरी में कहीं नहीं कहीं रहा अभी अभी जो विज्ञानवादी थ्योरी वो भी यही कह ये नित्य नहीं है ये वर्तमान नहीं है ये आज है गैलेक्सी कल नहीं रहने वाली यह ब्रह्मांड पूरा ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा हाँ सब पता नहीं क्या क्या नाम लेकर आ रहे हैं जैसे वहाँ पे प्रलय और ये तमाम चीज़ें की बातें थी यहाँ पर दूसरे अंग्रेजी के शब्द हैं बात में कुछ भी अंतर नहीं है तो क्योंकि ये, ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि ये विज्ञान जो है रिएक्शन में खड़ा हुआ है किसके अध्यात्म के अध्यात्म रिएक्शन में आए इसलिए रेफरेंस माइंड इनका क्या है ये कोई नई खोज करने की जगह में नहीं है मतलब मौलिक खोज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन है मैं आपसे गुस्सा हूं तो मैं आप जो करते हो वो मैं मेरे को नहीं करना है तो मेरे सब, मेरे मानस में क्या बना हुआ है ये इधर के आदमी को लेके बैठे हुए तो घूम फिर के वहीं पहुंच गए भैया क्या ये तो ये तो सब वही है अभी जी को समझ में आया कि भैया अस्तित्व नित्यवर्तमान है ये व्यापक भी रहता है और प्रकृति भी रहती है तब अब लेकिन क्या मतलब निकलता है इनका तो दोनों का स अस्तित्व है अस्तित्व स रूप में नाउ ही इज से एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द एक्टिविटी मैटर प्रकृति प्रकृति का मूल इकाई क्या बोला तो परमाणु तो अस्तित्व कितनी चीज़ से मिला दो चीज़ से मिलके बना हुआ है कुछ रहस्य नहीं है इसमें अस्तित्व में सिर्फ दो चीज़ें एक परमाणु हैं और एक परमाणु के लिए ऊर्जा है अब बताइए ये जितना अस्तित्व हमको ऐसा लगता पता नहीं कितना पड़ा है हाँ जीवन का मतलब मैं ना तो मैं दीदी है ना तीन तरह के परमाणु हैं एक परमाणु होता है भूखा परमाणु एक होता है अजीर्ण परमाणु मतलब ये दोनों परमाणु क्या होता है अनस्टेबल हैं ये कम्प्लीट नहीं है इन्हीं में से कोई परमाणु कंप्लीट हो जाता है उसका नाम जीवन परमाणु ये इस इस रिसर्च का दूसरा मुद्दा तो पहला मुद्दा मौलिक मुद्दा क्या है अस्तित्व स अस्तित्व है व्यापक और प्रकृति दोनों मिलकर हैं दोनों फिफ्टी फिफ्टी के पार्टनर हैं इसमें कोई ऊपर नहीं है ईश्वर बड़ी चीज है और प्रकृति छोटी चीज प्रकृति छोटी चीज ईश्वर बड़ी चीज ऐसा नहीं है या प्रकृति बड़ी ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात क्रिया जो है वो प्रकृति है क्रिया कौन क्रिया कौन सी है इसमें का मतलब एक्टिविटी करने वाला करने वाला कौन प्रकृति अब ये बुरा बदल गया कहानी वहां पर करने वाला कौन था ईश्वर आप नहीं कर रहे हो सब करवा रहा को आपसे है ना तो जीवन मरण के बीच मरण जीवन के बीच बोले जीवन मरण के बीच बोले, जीवन मरण के बीच जिंदगी आपसे बात हो रही है। भाई तो जीवन होता ही है परमाणु रूप में रहता ही वो परमाणु जिस शरीर को चलाता है उस प्रकार के आकृति बना के रहता है ना वो एक छोटा सा परमाणु है वो उस प्रकार चलता है वो सब नागरंजन देखा ही है समझा और वो परमाणु शरीर छोड़ने के बाद परमाणु मरता नहीं है शरीर पर मरता है वो परमाणु शरीर में थोड़ी रहता है ये शरीर भी व्यापक में रहता है ये धरती भी व्यापक में रहती है और परमाणु भी कहा रहता है तो जीवन भी कहा रहता है सब व्यापक में रहते है हम सबका घर क्या है हम सबका घर क्या है हम कहाँ रहते हैं हम सब व्यापक में रहते हैं ऊर्जा में रहते हैं तो वहीं रहता है और शरीर शरीर रचना विरचना हो गई अब उसमें संकेत ग्रहण नहीं हो सकते इसलिए शरीर नहीं चलता है तो अगले शरीर यात्रा का कार्यक्रम चल करता है शरीर यात्रा का प्रयोजन क्या है वो सब पूरी बात हो नहीं पाई आगे के शिविर में कभी करेंगे शरीर यात्रा का प्रयोजन है वो मैं जो है वो जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ और ये अस्तित्व क्या है तो कुल मिलाकर अस्तित्व सअस्तित्व रूप में ही मानव को प्रकट किया सअस्तित्व विधि से मानव प्रकट हो गया है को समझना है कुल मिला मुद्दा है उसको प्रमाणित होना है अस्तित्व प्रमाणित होने के लिए मानव है ये ये प्रयोजन की बात बनी उसी का नाम अखंड समाज है सार्वभौम व्यवस्था है तो यहां पहुंच गई कार्य कार्यक्रम तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे धीरे तो अपने को ये समझ में आएगा कि विकास क्रम कुछ हम सब इवोल्यूशन होने की स्टेज में जैसे अभी पहले पहले का आदमी भी चाहता तो था लेकिन चाहत को प्रकट कर पाया गया जंगल में रहने वाला आदमी नहीं कर पाया आज का मानव अपने चाहत को ज्यादा अच्छे से प्रकट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है तो इतना विकास हुआ हमारा चाहत तो पहले दिन से थी लेकिन उसको भी हम प्रकट नहीं कर पा रहे थे बता ही नहीं पा रहे थे किसी को क्या चाहते हैं तो इतने सालों में धीरे धीरे अपनी चाहत को हम एक भाषा नाम देने लगे जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई जंगल में आदमी रहता था या बिना कपड़े के पहन के रहता था तो आज जिस प्रकार के अपराध हम मानते थे तो अपराध है किसी ने किसी को गंदे इशारे कर दिए तो उसको आप क्या मानते हैं हम अपराध तो सोचो उस जमाने में जब आदमी कपड़े ही नहीं पहनता था तो ये कोई अपराध महोत्सव होंगे तो हमारी सेंसिटिविटी बड़ी है घटी है हमारी जागरूकता बड़ी है घटी है इसका मतलब अभी आज का मानव सर्वाधिक विकसित है आज का मानव पीछे के सारे मानव से सारे सर्वाधिक विकसित है लेकिन किस रूप में विकसित है चाहत को ही प्रकट कर पा रहे चाहत को सफल नहीं कर पा रहे चाहते कुछ हैं अभी भी कर कुछ हो ही रहे हैं हो कुछ हो ही रहा है लेकिन चाहत क्या है इसको तो बोलने लगे ह्यूमन राइट्स आ गया अभी आज आज अपन मानव अधिकार की बात करने लगे लेकिन मानव अधिकार के रूप में वस्तु को ठीक से पहचाने नहीं है तो कोई अधिकार होना चाहिए यहाँ तक पहुँचे राइट टू तो एजुकेशन की हम बात करने लगे तो एजुकेशन एक अनिवार्य चीज़ है उसको हम पहचानने लगे और हर घर परिवार में से इतना पैसा इतना समय लोग एजुकेशन पर देने लगे इसका मतलब पीछे वाले आदमी से अभी का आदमी ज़्यादा ज़्यादा जागृत है किस रूप में चाहत के रूप में है ना लेकिन चाहत की पूर्ति हो जाए उसको बोलें समाधान उसको बोलें जागृति तो चाहत तक हमारा बहुत सारा मामला चल रहा है हो गया है चाहत को अब ठीक से समझने से उसके पूर्ति के लिए ठीक ठीक कार्यक्रम को पहचानना है और ये सब जो कंसेप्ट है जैसे अस्तित्व तो, स अस्तित्व तो है अभी उसमें काम आएगा अल्टीमेटली अपने को ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए कि हमको ज्ञानी होना है, बल्कि ज्ञान इसलिए चाहिए कि जो हमारी चाहत है वो पूरी हो जाए भाई अपने को ज्ञान के पीछे झंडा लेकर थोड़ी घूमना है कि आदर्शवाद के झंडा लेकर घूमनाओ तोड़ो न्याय लगाओ सअस्तित्व ऐसा कुछ नहीं भाई कोई भी है तीन तरह के कंसेप्ट आपके पास आए आप देख लो कौन से कंसेप्ट के साथ आपको सम्मानपूर्वक विश्वासपूर्वक स्नेहपूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता है अगर समझ में आता है तो ठीक है नहीं आता तो कोई बात नहीं एक ही रहता सिंगल परमाणु एक परमाणु वो तो मॉलिकुलर बाउंड बनाता ही नहीं है तो सिंगल परमाणु हाँ सभी परमाणु अलग अलग हैं जितने हैं अब ये कहाँ से आए तो धरती बनी धरती जब बनी तो धरती में विकास शुरू होता है किसी भी धरती में तो वो विकास शुरू होने के समय सबसे पहले यही परमाणु बनते हैं गठनपूर्ण परमाणु जीवन वो कैसे बनते हैं कि जहाँ पर भी जिस भी गैलेक्सी में जिस भी सौर्यमंडल में जहाँ पर भी जिस ग्रह पर विकास होने की पूरी संभावना क्योंकि ये पूरा जैसे हम बोल रहे हैं कि ये नवग्रह मिल के है तो ये सब मिलके एक परिवार है तो इन सब के प्रभाव के कारण कोई एक ग्रह पे विकास होता है किसी एक ग्रह पे होता है सभी ग्रह पे विकास हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो क्योंकि पूरा वो पूरा मिलाके एक सिस्टम है डिजाइन ऐसा तो जब इस प्लेनेट पे हुआ तो इस प्लेनेट पे विकास शुरू होने के समय ये गठन पूर्ण परमाणु गठित हुआ है ना अब उसकी संख्या कौन तय करेगा तो ये धरती का जितना बड़ा साइज है उसके प्रपोर्शनेटली वो तय होता कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं है तो प्रपोर्शनेटली होता है वह प्रोपोर्शनटली पानी बना प्रोपोर्शनेटली जंगल प्रोपोर्शनेटली पहाड़ ये सब एक पूरे एक संतुलन के साथ बना हुआ है हम समझ नहीं पा रहे हमको हाई पड़ी कम पड़ रहा है कम पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है अध्ययन नहीं होने से कर किसका न्यूक्लियस होता है ना वो तो परमाणु है न्यूक्लियस में एक अंश है न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है एक अभी अभी विज्ञान में भी ये हुआ कि विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन नाम दे दिए नागराजी बोले से तीन नाम कुछ नहीं होता है वो जैसे आपका नाम रामलाल श्यामलाल टामलाल दे है हे तो आदमी ना ऐसे वो कह रहे हैं फंडामेंटली वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जैसे ही होते हैं खाली उनकी पोजिशन पर वो किस प्रकार से काम करते हैं वो का कार्यक्रम उनके हैं ना अलग, अलग अलग दे दिया तो बेसिक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन सब मिला के वो बोल रहे हैं फंडामेंटली वो आइटम जो भी सब आइटमिक पार्टिकल है वो एक जैसे ही हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता है उसमें एक रहता है किसमें न्यूक्लियस में उसका जो पहला परिवेश है उसमें दो उसका दूसरा परिवेश है उसमें आठ अठारह और बत्तीस मन में बत्तीस है बाहर वाले को मन करें तो मन जो है बत्तीस बत्तीस पर वो अंश लेके काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन ले काम कर रहे हैं बत्तीस जो है वो दो दो काम करते हैं तो मिला के काम करते हैं तो मन की क्रिया में मन की एक्टिविटी चौंसठ होती है उसको अध्ययन शिविर में हम लोग समझते हैं पढ़ते हैं तो मन में चौसठ प्रकार की क्रिया होती है चित्त में जो है वृत्ति में जो है वो आपका 36 प्रकार के हो गई 18 दुना 36, और चित्त में जो 8 दुना 16, बुद्धि में चार और आत्मा में दो इस पर हाँ ये तो ब्यूटी तभी तो वो बैलेंस होता है उसमें इतना हाँ एक अंदर रहता है और साठ बाहर रहते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है इनकी एनर्जी बैलेंस हो गई बैलेंस हो जाने के बाद ये आइटम का भार खत्म हो गया भार खत्म होने से दूसरे एटम से इसका दूसरे एटम का इस पर प्रभाव पड़ना खत्म हो गया जड़ परमाणु ही था जड़ परमाणु दूसरे परमाणु के आकर्षण में विकर्षण में रहता है ये परमाणु विकसित हो गया और परमाणु विकसित होकर इसका भार खत्म हो गया तो, तो दूसरे जो सोने का परमाणु यूरनियम का परमाणु इस पर आप कोई कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं क्यों नहीं डालते हैं क्योंकि अब ये ये अपने आप में कंप्लीट हो गया कोई भी चीज़ कम्प्लीट हो जाती है तो दूसरी चीज़ है उसको प्रभावित करना बंद कर देती है इसी का नाम स्वतंत्रता है तो परमाणु में एक परमाणु स्वतंत्र हो गया गठन पूर्ण हो गया अब वो शरीर चलाने लगा दो दो और पूर्णताएं होनी विचार पूर्णता होनी और आचरण पूर्णता होनी है तो विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता कुल मिलाकर अगला कार्यक्रम है नीवों जीवों में भी सेम परमाणु भी काम करता है सभी है एक दो आठ अठारह वही लेकिन उसमें जो शरीर है वो शरीर उतना विकसित नहीं है कि वो जीवन को अपने होने का पता चले जीवों में जो जीवन है उसको शरीर विकसित ब्रेन इतना विकसित नहीं है तो उनको अपने होने का पता नहीं चलता है हाँ तो उसमें भी जीवन वैसे ही है जैसे मानव में है लेकिन वो उनको जागृति की संभावना नहीं है क्योंकि जागृति की वहां वो व्यवस्था में भागीदार हो गए हैं है ना जीवो जीव जीवो में जो जीवन है वो जीवो का शरीर चलाकर आहार निद्रा भय मैथुन में, में जीते हुए वो व्यवस्था में भागीदार हो गया इसलिए है ना वो जरूरत नहीं है तो मानव में क्या हो गया बन सकता है ना एक रास्ता है वहां पर जब जीव जो है मानव के साथ संपर्क में आते हैं और यदि मानव से प्रभावित हो जाते हैं तो वो मानव शरीर ले लेते हैं एक रास्ता उसमें है ही छोटा रास्ता एक बना हुआ रहता है और जब मानव जीवों से प्रवाह जाते तो जीव का शरीर ले लेते हैं लेकिन जीव के शरीर में जागृति संभव नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जीव का शरीर आहार निद्रा भय मैथुन में चलता है और व्यवस्था में भागीदार हो जाता है इस प्रकार से एक व्यवस्था में भागीदारी अनिवार्यता है तो मानव व्यवस्था भागीदार का होगा हो हो सोच समझ के होगा हो तो जीव मानव जीवन में जागृति की बात हो रही है समझ में हाँ। है भैया थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन पूछ लो बताइए इतने दिन में आपने समझाया कि आ, आपके पास पूरा प्लान है आगे का हाँ। आ, तो जो व्यवस्था आपने बताई थी कि मानव किस प्रकार के होते तो हैं और आखिरी में हम पहुंचे थे कि एक देव माना होता है और एक दिव्य मानव होता है जी तो शायद वो आगे की शिविर में वो उसका हिस्सा होगा बट मेरी थोड़ी सी हो सकता है कि हाँ, इसका भी आपका प्लान है क्या पूरा विध एग्जीक्यूशन की ऐसे ऐसे होगा देव इस सिस्टम से कैसे निकल के आएंगे दिव्य मानव कैसे आएंगे क्योंकि जो आपने समझाया है मानव ही तो, देखो भ्रमित मानव ही शिक्षा विधि से विकसित होते हुए मानव मानव ही अपने आचरण में और परिमार्जन पूर्वक देव और देव ही परिमार्जन पूर्वक दिव्य मानव लेकिन ये जो लोग है ये सब प्रमाण के साथ हैं है ना मानव अभी भ्रमित मानव है तो उसका प्रमाण क्या है कोई भी व्यवस्था नहीं है सब अराजकता फैली हुई है मानव बनेगा तो परिवार गठन होगा समाज गठन होगा ये मानव का होने का प्रमाण है ऐसा नहीं होता कि मानव हो गया लेकिन दुनिया ऐसे बर्बाद होगी जी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के सब लोग तो आगे सुख चाहते हैं आपके पास होगा तो आगे बढ़ना चाहिए कार्यक्रम तो मानव होगा तो परिवार बनेगा ये बेसिक बात ये समझ में आए देवमाना हो गया तो देवमानव होने का मतलब है कि वो जो दुनिया की शिक्षा है वो शिक्षा बदल जाएगी शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा देव मानव घर में सो रहा है ऐसा तो नहीं होता है है ना तो मतलब मैं इस दृष्टिकोण से समझ रहा था रहा। तो आपने था बताता समझना वाला था समझ गया ठीक है लेकिन जरूरी नहीं कि वो समझा भी सके हाँ। तो वो चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जब तक हर व्यक्ति का जो सुख है दूसरे के सुख से जुड़ा होता है मतलब हमारे परिवार में अगर कोई दुखी है, तो हम भी पूरी तरह से नहीं हो सकते है। बिल्कुल। तो, तो बहुत सारे दुखी लोग हैं तो जब तक वो सुखी नहीं हो जाएंगे तब तक हम भी सुखी नहीं बोल सकते हम पूरी तरह सुखी है तो आ, सभी को सुखी नहीं है ऐसा नहीं है तो इस सिस्टम से समझाने वाले व्यक्ति कैसे तैयार होंगे की जब तक समझाने वाले बहुत सारे लोग नहीं होंगे तैयार तब तक सभी को समझाए भी नहीं जा सकेगा मैं चाह रहा इस बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल से वो देखो, निकल बात के है ना समझाने की नहीं है इस सिस्टम में से जो भी शिक्षा हो रही है वो शिक्षा में होकर हमको कुछ समझ में आया हमारे जीने का एक स्वरूप बनेगा ऐसे स्वरूप के बाद एक हमारे एक जीने का मॉडल बना वो मॉडल लोगों को एक्सेप्टेबल होता है मॉडल यदि पूर्ण रूप से एक्सेप्ट हो जाता है तो एजुकेशन को प्रभावित करता है तो हम हम काम किसपे करेंगे अपने जीने के एक वैभव को ठीक से मॉडल को तैयार करने के बाद यदि उसको हम किसी हाइट पर ले जाते हैं है ना तो वो अपने आप ही लोग लोगों के लिए ध्यानाकर्षण का केंद्र बनता है और उसको समझ में आते हैं जब समझने का काम शुरू होता है संविधान उसको ध्यान देता है तब आ गया एजुकेशन क्या पूरी दुनिया में किस प्रकार से एजुकेशन को बताया जाएगा तो वो योग्यता देवमानव में रहती है तो मानव ही विकसित होकर देवमानव बनना है मानव में विकास होकर देवमानव बनना है तो यहाँ से गुजरेगा नहीं तो वहाँ एजुकेशन को क्या बताएगा वो यहाँ से गुजर गया सफलतापूर्वक तब जाकर तब वो सफलता का प्रमाण क्या होगा सफलता का प्रमाण ये होगा कि दुनिया में वो, वो हिलडुल होगी उसमें हिल्डुल होने के बाद लोग उसको सुनने को तैयार होंगे समझने को तैयार हो जाएगी चीज़ें और सफल होगा तो, तो समझा पाएगा तो जब तक जब तक लोगों में आक, आकर्षण बनता है एजुकेशन बदलने की बात आती तब तक ये इसका ग्रोथ हो जाता है इतना तो ये सब परस्पर पूरकता में काम हो रहा है एक आदमी का अनुसंधान हुआ वो अपना कुछ जिया अपना प्रमाणित किया कि हाँ ये ऐसा जी सकते हैं चार से आठ दस लोगों को बीस लोगों का को कोई सूचना हुई कि यार कुछ हुआ बात बेसिकली और उन्होंने अपना कि दर्शनवाद शास्त्र लिखा कि सब सब जो जो अनुभव है सब लिख दिया लोगों को ठीक ठीक बता दिया एक आदमी का इतना काम हुआ ठीक अभी हमको समझ में आया तो उस हम उसी को पकड़ने के क्रम में उससे ज़्यादा काम ज़्यादा का मतलब खाली स्थूलता में ज़्यादा काम मूल कंटेंट उतने का उतना ही उसमें कोई ज़्यादा काम हो रहा ऐसा नहीं है बल्कि उतनी समझ तो हमारी भी, भी अभी तैयार नहीं हुई पूरी की पूरी ऐसा कहते हैं ऐसा भी नहीं है तो क्योंकि क्या कह रहे हैं कि नहीं हुआ इसलिए अभी थोड़े बात बचे ही होगा तो ये करके चल रहे हैं तो अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा ये सूचना था पहले खाली उनका ज्ञान था हमारे लिए वो सूचना ही था वो सूचना को अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं तो जो अकल आ रही है वो हमारी अपनी हो रही है इस विधि से हमारे को ज्ञान हो ही रहा है और ये ज्ञान कहीं जाके पूरा होने वाली बात है है ना तो इसी बीच में लेकिन क्या हो गया कि चीज़ें ऐसा नहीं हो रहा है कि दुनिया की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी और मेरे को ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं शिक्षा विधि से जब भी ज्ञान होता है तो उसका प्रमाण भी साथ साथ आता रहता है तो उसका प्रमाण क्या आ गया अभी अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसका प्रमाण क्या आ गया कि दो तीन चीज़ों का हम प्रमाणित कर चुके हैं दुनिया में क्या क्या भैया आदमी समझना चाहता है आदमी धन के प्रति उदारतापूर्वक जीना चाहता है उसमें उदारता का भाव आ रहा है श्रम की स्वीकृति हो सकती है ठीक ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रमाणित होगी थोड़ा सा काम हुआ है जबकि हम 10-15 साल लगाए क्या चीज़ हो जाए और थोड़ा लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो तो ये दोनों साथ साथ चल रहा है ये जो तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि पीछे जो भी हमने ज्ञानियों के बारे में सोच रखा है ना वो भी अब उसमें भी कहीं कही ना कहीं चूक हो रही है हमसे हम अपने देवताओं को पहचान ही नहीं पाए देवता नहीं होते ऐसा नहीं करें हमने तो अपने देवताओं के हाथ में औजार दे रखे हैं क्या दे रखे हैं मारपीट के औजार ये इंडिकेशन है कि हम पकड़ ही नहीं पाए कि देवता क्या चीज़ होती है तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे को कुछ समझ में आता है तो उसका प्रमाण हमारा जीना है और उसका प्रमाण परंपरा है तो परंपरा को क्या दिए क्या कितना दे पाए उतना ही हमको समझ में आया है को लिए मान के चलिए ये आइसोलेशन में नहीं है ये ये सब एक साथ चल रहा है तो अगर अगर कोई मानव बनेगा तो परिवार तैयार हो जाएंगे कोई देव मानव बनेगा तो शिक्षा तैयार हो गया कोई दिव्य मानव बना तो परम्परा पूरा हो गया है ना तो इस विधि से फिर हर मानव में मानव देव मानव दिव्य मानव बनने की संभावना निकल के आ गई फिर ऐसा नहीं है कि वो क्रम से होने वाला है फिर बच्चा पैदा होगा सीधा देवता बनेगा इसलिए आखिरी में स्लोगन क्या दिए हैं नागराजी उद्घोष क्या है भूमि स्वर्ग होगी मनुष्य देवता होना है हर मानव में देवता बनने का पूरा संभावना है एजुकेशन चाहिए धर्म सफल होगा धर्म सफल नहीं होगा अब तक है ना प्रकृति में धर्म है तो पदार्थ अवस्था का धर्म अपन सफल नहीं कर पाए वनस्पति का धर्म सफल नहीं हुआ जीवों का धर्म भी सफल नहीं कर पाए अपन क्योंकि मानव अपने धर्म को सफल नहीं समझा नहीं मानव का धर्म सफल हुए बिना निचित तीनों का होगा नहीं तो धर्म सफल होना है और नित्य मंगल होना है दुर्घटना खत्म शुभ घटनाओं से भर जाएंगे जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं दुर्घटना होता ही नहीं है हमको हमको लगता से पता नहीं कब होगा ये और अभी हम यहाँ रहने लगे कुछ दिन में से लग रहा है दुर्घटना तो होता ही नहीं है राजेश भाई हर दिन शुभ घटना होता है यहाँ पे दुर्घटना से अपन दूर आ गए मारे राजेश भैया इतने से प्रयास में कोई दुर्घटना नहीं हर दिन बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है बड़े को कुछ समझ में आ रहा है अच्छा व्यवहार हो रहा है कोई गलती हो गया तो वो पुनः अपना मूल्यांकन कर रहा है तो ये शुभ घटनाएँ तो मैं देखा कि अभी दुर्घटना से अपन दूर होने लगे है ना जबकि ये तो इतना सा काम भी नहीं है इतने से लोग भी नहीं हैं ठीक और समझ रहे हैं लोग सब उसके बावजूद ही हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें एक दिशा बदलने से अपने आप ही चीज़ें बदल रही हैं डायरेक्शन ठीक नहीं है तो सब परिणाम उड़पटांग उड़पटांग आ रहे हैं और हम फिर भी क्या सोच रहे हैं कि परिणाम तो उटपटांग संसार माया है और अपना अपनी यात्रा करो खाली इंडिविजुअल ग्रोथ काय की ग्रोथ इंडिविजुअल तो पूरा आदर्शवाद अपने को इंडिवजुअल ग्रोथ की बात किया है परिवार तो जैसा रहेगा वैसे रहेगा यार कई जन्मों का उनका संस्कार है वो थोड़ी जला जाएगा हमारा अपना अकेला का निकल लो गाड़ी अपने खुद की हो गाड़ी पकड़ो निकल लो बाकी को छोड़ दो सबको हाँ बस जबकि क्या निकला सच्चाई सच्चाई ये निकला कि हम जो कुछ भी करते हैं ऐसा हाथ दिलाया तो ये अस्तित्व में हिल रहा है ना पूरा तो हम जो कुछ करते हैं उसका प्रमाण है और हम आइसोलेशन में नहीं हैं तो आइसोलेशन में नहीं है तो हम क्या दिए वही हमारे पास है बाकी सब कल्पनाए हैं कल्पनाओं में घोड़े उड़ाते रहो पचासों बार एक ही चीज़ की कल्पना करते हो तो आपको हकीकत लगने लगता है नहीं लगता है आप अपनी जिंदगी में देखोगे कोई कोई आप कहानी सुनाते हो उस उस कहानी में यदि आपने एक बार कुछ बदल दिया मान लो कैरेक्टर या अपना इन्वॉल्वमेंट तो आपको दस बार सुनाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो सच में ऐसा था सच में थोड़ी था मैं वहाँ गया था उसने मेरे को पीटा मैंने उसको खूब मारा किसी को आपने एक बार बताया इतना मारा इतना मारा कि बस दांत ही टूट गए अब वो आप दस बार बताने के बाद आपको लगता है ये सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था नींद में पूछेंगे लाइट डिटेक्टर भी मशीन फेल हो जाएगी और उसको लगेगा ऐसे ही हुआ था मेरे साथ तो आदमी कल्पनाशील है तो अब भ्रम कैसे टूटेगा प्रमाण भैया जो कुछ लग रहा है वो दिखाओ करके यार तो हकीकत माना पड़ेगा तो प्रमाण से घबराते हैं तो अब आप तो वाक्य प्रमाण नहीं है आप तो व्यक्ति प्रमाण होगा यदि कोई आदमी तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई पुस्तक प्रमाण नहीं कोई भाषा प्रमाण नहीं कोई यंत्र प्रमाण नहीं तीन प्रमाण से मुक्ति चाहिए अपने को आदमी प्रमाण आदमी प्रमाण मतलब समझ में आया तो सुखी होना सुखी होगा तो परिवार जुड़ेगा आदमी आदमी के साथ जुड़ रहा भी है इस प्रकार से विश्व परिवार बनेगा तो आदमी प्रमाण होगा ना कि किताबें प्रमाण होगी है ना चाहे वो किसी की लिखी हुई हो चाहे उनकी लिखी हुई हो उसको बोले ये कुछ नहीं है है ना एक इंफॉर्मेशन है खाली यदि लोग समझेंगे तो जीने के काम जिएंगे तो ही किताब काम किएंगे तो क्या काम की है हजारों लाखों किताबें पड़ी हुई तो ये अपने को समझ में आ जाए कि सारे सिद्धांत व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए हैं अगर व्यवहार घटित नहीं हो पा रहा है तो सिद्धांत में गड़बड़ है एक आदमी में गड़बड़ हो सकती थी अनेकों में गड़बड़ होगी क्या सब में गड़बड़ है तब तो हम अभी क्या मान लीजिए कि सिद्धांत तो ठीक था लेकिन अनेकों लोग गड़बड़ है तो जो सिद्धांत हमको सब में गड़बड़ी दिखाए वो क्या सिद्धांत है कोई एक तो सफल होना चाहिए कोई एक भी सफल नहीं है तब भी हम सिद्धांतों हो वो गठरी हम बाट बांधी बैठे हुए हमारा हम हमने बहुत काम किया और हमारे को बड़ी उपलब्धि है जो उपलब्धियां उपलब्धि पूरी कहानी बदल गई महाराज जबकि आइसोलेशन सफलता का कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण होगा तो सफलता होगी तो ये सबको होगी जैसे मेरे कोई समझ में आया उसका क्या प्रमाण है यार अगर आपको समझ में नहीं आता तो क्या प्रमाण है उसका है ना और मेरे को समझ में आया और मैं जी नहीं पाता हूँ तो क्या प्रमाण है आपको समझ में आया और आप नहीं जिये तो क्या प्रमाण है तो स... क्या, है? क्या फायदा रहेगा इसीलिए अब वो झंझट हो गया इसीलिए इस तरह के जीवन शैली निकल गया है कि भैया एकदम ट्रांसपेरेंट है आप आके देख लो भैया जितना भी कहा जा रहा है उसको जिया जा रहा है कि नहीं जिया रहा है माइक माइक थोड़ा कूलर कम कर दूंगा ठंड लग रही है आप लोगों को हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ जी बोले बोले भैया जैसे प्रमाण की बात आई तो इतनी मेहनत करके अपन लोगों को समझा पाते हैं सुख धर्मी और ये बात लेकिन जैसे एक आतंकवादी एक बत, एक आदमी अपने ऊपर बम बांध के अपने आप को उड़ा लेता है तो किस लेवल का वो सुख या मोटिवेशन पे वो होता है मतलब वो उसके साथ क्या प्रक्रिया होती होगी कि यहाँ तो लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि तू तो सुख धर्मी है और सुख ले लें और लोग भैया मानव कल्पनाशील है बचपन से आक्रोश को बिठाओ उस आक्रोश भय होगा और भय के साथ प्रलोभन है ना तो भय प्रलोभन का यदि सारा मोटिवेशन भय प्रलोभन के लिए तो किसी को आतंकवादी बनाने के पीछे पहले से उसका ट्रेनिंग उसका अभाव ग्रस्त होना जरूरी पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा अभाव के साथ आक्रोश उसमें पैदा करना ये काम सारे मोटिवेशन ट्रेनिंग में इतना होगा आक्रोश पैदा करेंगे तुम तुमको उनको बताया तुम्हारा सारा दुख का कारण क्या है जैसे मैंने बताया सारा दुख का कारण क्या है समझ की कमी वो मुसलमान को बताएंगे कि सारा दुख का कारण क्या है हिंदू तो पहले आक्रोश बिठाना आक्रोश बिठाने के बाद अब क्या होगा प्रलोभन ये सब करने से क्या उपलब्धि होगी भाई तो ये सब करने से उपलब्धि बताएंगे प्रलोभन देंगे कुछ क्या प्रलोभन तो उनको बोलेंगे आपका परिवार सुख से रहेगा सारी सुविधा मिलेगी और आपका लिए खुदा इंतजार कर रहा है एकदम इंतजार कर रहा है आप जैसे वहाँ पहुँचोगे वो एकदम आपको बाहों में भर लेगा खुदा है ना अब मानो कल्पनाशील है मानो को बार बार बार बार बार बार ऐसा सुनाने के बाद उसको लगा कल्पना में बैठ गया कैसे कुछ होने वाला है कर दे आदमी ने ठीक उसके लिए क्या चाहिए आस्था क्योंकि भय प्रलोभन के से तो पूरा बात चलेगा नहीं लेकिन आस्था होगी तो भय प्रलोभन में उसको बनेगा कि शायद हो जाएगा तो आस्था किस प्रकार पैदा करना तो धर्म के रूप में आस्था बढ़िया काम करती है हमारे सारे धर्म जो है आस्था ही काम करते हैं धर्म युद्ध की बात की चाहे हिंदू धर्म हो हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी के लड़ने को धर्म युद्ध कहते हैं हम तो कौन से हम आतंकवादी तैयार नहीं करते ठीक है हम एक अलग तरीके का आतंकवादी तैयार करते हैं वो एक अलग तरीके से नाम उनका जिहादी बोलते हैं अपन अपने आप ही कट्टा इतने ही है धर्म युद्ध प्रॉपर्टी विवाद धर्म युद्ध तो हम भी काम नहीं वो भी काम नहीं इस प्रकार से आदमी को जब जीने की समझ नहीं आई तो मरने के लिए तैयार कर दिया अच्छा अपन क्यों नहीं करना चाहते ऐसा अपन क्यों करेंगे भैया ऐसा अपना कार्यक्रम ही नहीं है सर कि हमारे को किसी को आग्रह मतलब आग्रह करना है दबाव डालना है कि तुम समझो ऐसा जरूरी नहीं है आदमी सुखी होना चाहता है व्यवहार का मतलब इतने ही अधिकार का मतलब इतने हमारा आपके साथ इतने अधिकार बनता है कि आपको प्रस्ताव रूप में बात रख दी आपका भी अपनी पत्नी के साथ प्रस्ताव करने का अधिकार ऐसे अधिक कुछ नहीं हो सकता है तो अगर मानव को हम समझते हैं तो अधिकारों को ठीक से समझते हैं और उस अधिकार के साथ चलते हैं वो बढ़िया काम करता है उछल उछल के चलता है आपको ये लग रहा है कि आतंकवादी की जो गति और हमारी गति अभी आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हमारी गति ऐसा कुछ है नहीं है महाराज अभी देखिए कुछ दिन की बात ये सहज गति है वो विरोध गति है विरोध गति में आवेश है और पूरे अस्तित्व का डिजाइन क्या है पूरे अस्तित्व का डिजाइन है आवेश का शमन करता है जैसे एक पत्थर उठा कर आप फेंकते हो तो एक पत्थर में आप आवेश डाल देते हो है ना और पूरी प्रकृति जैसे आपने आवेश डाला उसके बाद तुरंत उसको शांत करती है आप गुस्सा होते हैं पूरी प्रकृति आपके आवेश को बचाने जाती है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है पूरा शरीर उसको शांत करने की कोशिश करता है तो प्रकृति में आवेश की निरंतरता नहीं है स्वभाव गति की जो गति है उसकी अपने कल्पना नहीं है प्रकृति से आवेश कहाँ रहा है हाँ, तो उससे आवेश नहीं आ रहा उसमें स्वभाव गति है शरीर में स्वभाव गति है आवेश हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो, तो मैं प्रकृति के लेकिन मैं काल्पनिक भी तो है तो प्रकृति को ठीक से नहीं समझता तो आवेश पहले में, में आता है अरे मैं कल्पना भी प्रकृति है कल्पना का सदुपयोग बना है तो कल्पना का सदुपयोग करना कि नहीं करना वो आपकी स्वतंत्रता है क्यों क्योंकि मानव को स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाया गया है स्वतंत्र होना एक विकसित होने का मतलब है तो अब स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है आपको क्योंकि आप समझदार हो ये भी आपकी चॉइस पर रखा गया है समझदार होना हमारी मजबूरी थोड़ी है क्योंकि स्वतंत्रता का हाईटेक हाँ ये ये इट एग्जिस्ट इट इज एक्सिस्टेंशियल मानव में कहीं से आगे है थोड़ी ये रहती है इसी को कर ले मानव का अध्ययन मानव का मुझे कुछ बंद करना होगा क्या कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं करना मुझे बंद तो ये लॉक वॉक कर करके जाएंगे नुँ नुँ नहीं आप चाबी दे देना मैं कर दूंगा लॉक ठीक है और हमारी चाबी भी गायब है बेडपेन वाली और वाइट वाली और वो एक ग्रीन वाली है उनके पास ठीक थैंक यू तो ये समझ में आना जरूरी है कि क्या बात हो रही थी हाँ वो एग्जिस्ट करता है वो हम फंडामेंटल उस जगह जा रहे हैं जहां पर एग्जिस्टेंशियल बात हो रही है तो ये रहता ही है प्रकृति रहता ही है मानव रहता ही है मानव में कोई चाहत है ही वो कोर में जाने के बाद चाहत कहीं से आता थोड़ी है है ना तो चाहत है वो चाहत को समझना उसको पूरा करना है वो इतना सा काम है अपना और क्या काम है वो अपने में अध्ययन करिए आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो किसी ने सिखा दिया असली सुखी होने की बात आई थी बचपन में किसी ने सिखाया था कि एक साल के बच्चे को देखो सुखी होना चाहता है कि नहीं चाहता इतना ही सुखी उसकी परिभाषा ठीक नहीं होती है परिभाषा ठीक नहीं है इसलिए सुखी नहीं है हम है ना तो परिभाषा शिक्षा से आ रही है तो कमी खाली परिभाषा की आ बच्चे में थोड़ी कमी है तो वो फंडामेंटली है hey. तो हे hey का अध्ययन होता है काय का अध्ययन होता है तो अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं हाँ तो अस्तित्व है तो अस्तित्व में मानव है मानव का अस्तित्व है तो मैं का अस्तित्व है शरीर का अस्तित्व है और मैं और शरीर मिलकर मानव है इसका अस्तित्व है और मैं की कुछ कामना है उसमें कल्पना है और ये सब है, है, है, है, हे इन सब है का अध्ययन करें हाँ तो ज्वालामुखी हा, भी है भूकंप भी है प्रकृति की अपनी व्यवस्था है तो भूकंप भी है दकार आदमी को आती ऐसे ऐसे धरती को दकार आती है उसका नाम ज्वालामुखी है ना खुजाल करते हैं वैसे वो भी खुजालती है उसका नाम भूकंप अब ये जो ज्वालामुखी और भूकंप है ये ये सब नेचुरल हैं और कुछ अब मानव के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है है ना कहीं पर हमने बहुत ज़्यादा वजन कर दिया डैम बना दिया इतना बड़ा बहुत पानी हो गया खट्टा अब वो पूरी धरती घूमती रहती है वो पानी ज़्यादा एक जगह स्टोर होने के कारण अब उसकी गति में दिक्कत आ रही है वो खसक के चल रही है तो भूकंप आ गया उसमें स्मूथनेस नहीं रही ज्वालामुखी आ गए तो धरती में भूकंप और ज्वालामुखी की एक डेफिनेट जगह है वहीं आते थे अब मानव के द्वारा किए जाने से उत्पादन कहीं कहीं हारे जो है का आपने बोला कि है का ही अध्ययन है तो यही स्वभाव और धर्म जैसे आपने जीवन क्रिया में बोला कि हमको केवल स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना है तो साक्षात्कार होता है तो हे का अध्ययन और धर्म ही है इतना सारा लफड़ा तो मन को तैयार करने के लिए अध्ययन करना है ये जितनी सारी कहानी इतिहास और ये समीक्षा और ये सब कह के लिए भैया इसमें कोई बाद में दम है और आप हे का अध्ययन करते हैं है ना इसमें भाई एक और प्रश्न है जैसे आ, साक्षात्कार में आपने बताया कि मानव क्या है और सुख क्या है का पता चलता है और फिर जब बोध होता है बोध में सुखपूर्वक जीना कैसे है पता चला तो जीने का व्यवस्था व्यवस्था का एक से अनेक लोगों के लिए तो ये प्लान ऑफ एक्शन है मानव क्या है एक्चुअली मानव और सुख मिलकर मानव मानव जुड़ने का जो स्वरूप बना प्लान ऑफ एक्शन तो वृत्ति में आके आता है वहाँ पर एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है बोध का मतलब एक प्रकार का कंसेप्ट है ना कंसेप्ट इज बिगर देन द प्लान ऑफ एक्शन ओके तो एक उसका स्टार्टिंग कहाँ से है मनुष्य क्या है तो मनुष्य में क्या है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस समझते एक एक करके हैं तो ये सब एक एक करके जो समझ रहे हैं ये पल्सेस सम में जो समझना है टुकड़े टुकड़े में समझना इसको बोलते हैं साक्षात ठीक और ये सब ये सब मिलकर एक कंसेप्ट बनता है अच्छा मनुष्य के समाधान भी यही है, है समृद्धि ऐसे और न्याय ऐसे और ये सब जुड़ गए यहाँ पर पहले एक एक, एक एक समझ रहे हैं और उसके बाद ये जुड़ने जुड़ के जुड़ गए तो इसका नाम हो गया बोध और बोध के अनुसार हम जी लिए तो हो गया उसका अनुभव तो भैया जो बोध है जैसे कि यहाँ पे एक व्यवस्था बनी हुई है एमसीवी में एक व्यवस्था है ये तो क्या यही एक व्यवस्था ये, ये, ये तो उसका एक स्थूल मॉडल है इसके सूक्ष्म का अध्ययन होगा स्थूलता का अध्ययन थोड़ी करते हो आप है ना तो आप इसके पीछे के सिद्धांत देखने जाते हो वो सिद्धांत आप आपको जल्दी समझ में आएंगे जब ये नहीं होता है तो सिद्धांत भी आपको जल्दी समझ में नहीं आते थे तो उस सिद्धांत तो को समझने पड़ेगा आके अल्टीमेटली जैसे बच्चे यहाँ रह रहे हैं तो उनको उनको ये थोड़ी नहीं कि सिद्धांत नहीं समझना पड़ेगा एक उम्र में आके जो कल्पनाशीलता है वो कल्पनाशीलता में सिद्धांत बैठेगा और व्यवहारिकता में ये मॉडल काम करेगा तो ये दोनों की जरूरत है है दोनों की जरूरत है जब तक स्थूलता का मॉडल नहीं है तब तक सिर्फ भाषा से वो एक लेवल तक का काम है लेकिन स्थूलता का मॉडल भी जरूरी है और उसके पीछे के सिद्धांत का भी जरूरी है इसीलिए शिक्षा की ज़रूरत है नहीं तो शिक्षा की ज़रूरत ही खत्म हो जाती ऐसे मॉडल में बच्चे रहेंगे कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बालक को शिक्षा चाहिए क्योंकि कल्पनाशीलता शेल, जो है कल्पना शक्ति जो है वो वो अर्थ के साथ जुड़ने के बाद और जीवन शैली जो है वो प्रमाण के साथ जुड़ने के बाद ये दोनों मिलाकर शिक्षा घटित होती है तो इसलिए दोनों की अनिवार्यता है जिस लेवल की आप ये जो बातें रख पा रहे हैं यहाँ अगर कोई बच्चा है जो 12 साल का है 15 साल का है तो वो इस लेवल की जैसे जिस लेवल पे आप बोल पा रहे हैं उसको किस क्रम में ये पकड़ में आने वाला है क्योंकि पकड़ने का बात तो जिज्ञासा विधि से होता है ठीक जिज्ञासाएँ जो है उम्र के साथ होता है और परिस्थिति के साथ होता है और उसमें वातावरण से प्रभावित होता है तीन जगह से हो सकता है तो बच्चे में एक प्राकृतिक जिज्ञासा होता है और एक वातावरण से क्रिएट होता है दोनों तरह की बात हो रही है तो उसके लिए पूरा सिलेबस बनता है कि पाँच साल के बच्चे में क्या जिज्ञासा होता है उसका अध्ययन किया है उसको हम समझ गए हैं पाँच से दस के बीच में बच्चों में किस प्रकार का परिस्थिति बदलता है तो क्या कैसा बनता है 10 से 15 में और क्या होता है 15 से 20 में और क्या होता है तो ये एक नेचुरल फ्लो तो उनके उस प्रकार से उत्तर प्रश्न बनने के पहले उत्तर देते जाने की बात है फिर उसके बाद अभी जिस प्रकार की परिस्थिति है पूरे देश दुनिया का उसके संदर्भ में, में भी उत्तर की बात है अब जैसे अभी प्राणय गए अभी आप इनसे चालीस सौ बात पूछिए आपको पता चलेगा कि इनमें कोई गया है कि नहीं गया है जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके के कोई भाग में ये तैयार हो रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा आप पूछ के देखिए पता चलेगा आपको इसने आए अभी सावनी हैं और जो बड़े हो गए हैं उनको बात करके देखिए जो गहरे से गहरे जो गूढ़ मुद्दे हैं उन पे बात करके देखिए है ना कि क्या है शिक्षा तुम लोग को क्या लगता है शिक्षा क्या होगी कैसे होना चाहिए क्या सिद्धांत है वो तो ऐसा नहीं है कि अब अब जैसे वो एजुकेशन में लगे हैं तो अब एजुकेशन में लगे हैं तो अब कहीं कम पड़ते हैं तो जिज्ञासा बढ़ती एक समय हमने आगे रह के बता दिया अब वो आगे जाता नहीं जैसे आप लोगों के लिए भी एक लेवल तक सुनने से जाता है उसके बाद जाना बंद हो जाता है अब उसके बाद आप जीने जाते हो तो कम पड़ जाते हो कम पड़ जाते हो तो फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं फिर आप सुनने को तैयार हो तो जानने को इच्छा हो जाती है इस प्रकार से यहाँ चलता रहता है कार्यक्रम जैसे अभी प्राणजय है अब उसको कुछ पूछना नहीं है मेरे से क्यों जितना उसको समझ सकता था सुन सकता था उसको चला गया बात कोई बात नहीं आइए आइए अभी जिसको जीएंगे जीने में जो समस्या आएंगी उन समस्या के कारण वापस सुनना समझने की बात बनेगी तो वो उसको उत्तर किए जाएंगे हाँ आवश्यकता प्राकृतिक भी है वातावरण के साथ भी है दोनों तरह की आवश्यकता है जैसे आप लोग आगे देख आवश्यकता बनी कि नहीं बनी एक बच्चों की आवश्यकता अपने लेवल से है हमारी अपनी एक आवश्यकता है आपके आने से आवश्यकता थोड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और वो ही ग्रेविटी है ए, एक बात, और आपने बोला था लाइट का कोई लाइट की गति नहीं होती है लाइट नेवर ट्रेवल्स ये दो मतलब फंडामेंटल चीज है जो साइंस में है तो अगर जरा उसके लिए थोड़ा अच्छे से तो तो तो तो करना पड़ेगा प्रकाश जो है वो ट्रेवल नहीं करता है है ना प्रकाश जो है वो प्रकाश का मतलब होता है पहचान में आना प्रकाश का मतलब क्या होता है पहचान पहचान तो जिस प्रकार का प्रकाश का अभी हम हमारे मन में बैठा है है ना उसको पहले बदलना पड़ेगा पहचान से जोड़ना पड़ेगा हर चीजें पहचान में आती कि नहीं आती तो हर इकाई प्रकाशित है किस चीज से प्रकाशित है व्यापक में उर्जित है व्यापक पारदर्शी है व्यापक अपने आप में अखंड है व्यापक खंड होता है क्या तो हर इकाई उसमें प्रकाशित होने से है ना वो उर्जित होने से क्रियाशील रहती है क्रियाशील होने से प्रकाशित रहती है छुपी हुई नहीं है और इसका कोई डिस्टेंस नहीं मैटर करता है क्योंकि कितना भी दूरी दूरी का कोई मुद्दा नहीं होता है है है उसका प्रतिबिंबन पहुंचता ही है। व्यापक व्यापक का गुण है ना व्यापक उसमें पारदर्शी व्यापक पारदर्शी है जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरा शरीर है ये प्रकाशित है या नहीं है, है। इधर भी प्रकाशित है कि नहीं है? है कैसे पता चलेगा वहाँ पे आप मिरर लगा दो अभी दिखने लगेगा मेरे शरीर तो मेरा प्रतिबिंब प्रतिबिंबन वहाँ भी, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है अरे अभी कहा लाइट दिख रहा है आपको वहाँ ग्लास तो मेरा दिखने लगेगा इसका मतलब ग्लास पे प्रिंट होने के लिए मेरा ग्लास लगने के बाद यहाँ से दौड़ के गया क्या वहाँ ऐसा नहीं है बस इतनी सी बात है क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइट से हो रहा है वो है ना अब ये लाइट जिसको हम कह रहे हैं ये भी प्रकाश है ये जो बिना बल्ब चमक रहा है ये भी बिना जले भी इसका भी प्रकाश है सबका प्रकाश है हर इकाई अपने प्रकाश से प्रकाशित है ये पहले समझ लो हर इकाई अपने प्रकाश से प्रतिबिंबित है हर इकाई का प्रकाश है हर इकाई का प्रकाश है हाँ वो वो वो छुपी हुई चीज नहीं है वो प्रकाशित है अभी फिर ये हो गया कोई चमक है कोई किसकी चमक ज्यादा किसकी चमक कम है अभी अपन चमक को ही प्रकाश मान लिए हर छुपी हुई नहीं है वो प्रकाशित है ये चमक उसमें एक प्रकार का आवेश है है ना पहचान में तो आ ही रहा था पहचान में आने के बाद भी कोई उसमें अपने आवेश बढ़ गया जैसे सूरज का एक आवेश है सूरज में क्या हो गया हाइड्रोजन हीलियम का कुछ चक्कर पड़ गया आवेश फूट गया तो उसकी चमक बढ़ गई ठीक है ना तो इतनी सी बात है तो सूरज से यहाँ कुछ आता है जाता है ये सब फालतू की बातें हैं कुछ आता नहीं यहाँ पर कुछ जाता नहीं सूरज का जो चमक है उसका प्रभाव पड़ा ही रहता है पूरी जगह पर जो जो उसके सामने आते जाते हैं वो उसमें उसका प्रभाव पड़ा रहता है वहाँ से कुछ आता नहीं है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ये बात समझ में आ जाओ मोटी हिंदी की बात है तो एक खरबूजे से दूसरे खरबूजे कुछ जाता नहीं है अभी फोटोन जाते हैं और ये जाते हैं और वो जाते हैं इस तरह के जो हम बातें करते हैं क्या हो गया हम लोग अभी अभी तक विज्ञान में प्रभाव को पहचाने नहीं है पार्टिकल जाते हैं अभी बीच में बोलते हैं कोई सामान है नहीं फिर बाद में पार्टिकल आ गया पहले कह रहे थे कि गैलेक्सी ये जो अपन वायुमंडल के ऊपर जाते हैं वहाँ कुछ भी सामान नहीं है है ना और आप वो चुकी उसको एक्सप्लेन करने गए लाइट को एक बार एक प्रकार से वही वही गलती वही करते गए एक परिभाषा हमने बना ली उस परिभाषा को बचाने के लिए फिर एक और थ्योरी फिर उसको बचाने के लिए एक और थ्योरी इकाई के साथ ट्रैवल क्या चीज है इकाई ट्रैवल होता है वो तो ठीक बात हाँ जैसे सूरज का प्रभाव धरती पर पड़ता है धरती का प्रभाव भी सूरज पर पड़ रहा है सब बात है। भैया जी सब मन गणंत मनगण महाराज हाँ अब वो कर भी आ गया उसमें पहले प्रकाश सीधी रेखा देखो सब में छेद अभी वो भाई एक प्र… प्रणव बैठा था प्रणव वो वो व्यापक में फोल्डिंग होता है है ना अभी ये इतनी जैसे वो अपन बच्चों के कॉमिक्स नहीं पढ़ते कॉमिक्स ये कॉमिक्स है साइंस के कॉमिक्स फिक्शन हाँ ये सब फिक्शन है कोई कोई इनमें कोई बहुत को बहुत हाथ पैर नहीं है इनके बड़े इंटरेस्टिंग लगता है अपने को लगना ही चाहिए जैसे देखो जैसे पहले आपको बचपन में पढ़ाया कि प्रकाश सिद्ध रेखा हम चलते हैं वो तीन गट्टे के टुकड़े लगाओ बीच में एक छेद कर दो है ना और उधर मोमबत्ती लगाओ और दिखता है एक गट्टे का टुकड़ा ऐसा कर दो तो प्रकाश दिखना बंद हो गया एक कक्षा पा, चौथी पाँचवीं में पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता कर हो जाता है बैंड हो जाता है क्यों हो जाता है बोले वो वो सामान एक सामान एक तो क्या हो गया उसमें ग्रेविटी का फर्क पड़ता है बोलते हैं अब प्रकाश सामान हो गया फिर ब्लैक होल पूरा प्रकाश खा जाता है अभी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होती रहती है इसमें बहुत मजा आता रहता है मतलब एकदम रहस्य जैसे उधर जो विष्णु अवतार के बाद होती थी ना उसमें मजा आता था वैसे ही यहाँ विज्ञान में जितने रहस्य हैं, एक से एक है महाराज तो हाँ अब ब्लैक होल का फोटो हो गया तो हम्म, इसमें कोई तंत्र नहीं महाराज विज्ञान कोई जीने की समझ दे पाएगा कभी जिंदगी में जैसे ही क्योंकि वो खत्म नहीं होता है वो शेयर हो जाता है हाँ तो मतलब खत्म जैसे थोड़ी होता है तो, तो, तो, तो कितना भी दूरी ले जाओ उसमें प्रतिबिंबन रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा लेकिन इसके बीच में क्या हो गया दिखना क्यों कम हो गया आपको क्योंकि सुनो सुनो उसके बीच में और भी कई सारे सामान आ गया तो एयर के पार्टिकल आ गए आप समझ वो भी एक सामान है ऑक्सीजन का पार्टिकल आ गया वो भी एक सामान है धूल है सामान आ गया तो ज्यादा सामान हुआ आ गया तो हमारा प्रतिबिंब प्रतिबिंबन दिखता नहीं है रहता तो है इसमें आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं एकदम समय हाँ साउंड ट्रेवल करता है क्योंकि साउंड एक प्रकार का आवेश है कंपन है तो वो नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं ना ना ना इसका अपना एक स्थिति है इंद्रोस दिखा देता है देखो कितनी छोटी सी बात है हमारी आँख की परिप्रक्ष्य में अगर हम देखते तो प्रकाश नाम का कन्फ्यूजन दिखा देता है अभी इंफ्रारेड कैमरा आ गया इंफ्रारेड कैमरे में अंधेरे में भी आपको सब दिखा देता है अभी तो आँख का चक्कर था ना खाली आँख की बनावट इस प्रकार से है जिससे हम कोई आँख आँख से सच्चाई मान ले रहे हैं तो हो जा रहे तो इन्फ्राइड कैमरे में आपको बढ़िया दिखाई देता है आप गाड़ी चला सकते हैं पूरे रोड पर धड़ाधड़ पूरी गहरी रात हो लाइट बंद करके आप गाड़ी चलाइए इसका मतलब ही समझ में आ गया कि हर चीज़ प्रकाशित है हमारे चमड़े की आंख की एक लिमिटेशन है उल्लू की आंख में दिखाई देता है चमड़े के हमारे आँख में दिखाई नहीं देता इतने तो झंझट है तो चीज़ें सब प्रकाशित ही हैं छुपी हुई नहीं है हर इकाई अपने प्रकाश अपना इंद्री लिमिटेशन है तो पहले दिन कह दिया इंद्रियों से अगर जाओगे तो पूरी बात समझ में नहीं आती है जरूरत नहीं है अब ये मानो कि इंद्री कम मिलेगी आपको तो प्रकृति ने गलती कर दी आपको पैदा करके ऐसा थोड़ी है भैया हम हमारे को क्या करना है उसके लिए हमारी इंद्रिया हैं तो जिस प्रकार का हमारा रोल है जिस प्रकार का हमारा काम है उसके अनुसार हमारे शरीर में इंद्रियाँ हैं इधर उधर भागने से फायदा क्या है ना जैसे धरती में बहुत तरह आवाज़ होती है धरती के अंदर इतना साउंड है ये धरती इतनी तेजी से दौड़ती है इसका इतना साउंड है यदि हमारे कान इस साउंड को सुनने लगे तो हम लोग आपस में बात ही नहीं कर सकते तो आवर ईयरस आर नॉट डिजाइन टू हेयर दिस टाइप ऑफ साउंड तो इसको गले में से जो आवाज निकलती है इसी को सुनने के लिए कान है ताकि उधर के गले की आवाज इधर कान में जाए है ना तो इससे जुड़ी हुई जितनी आवाजें हैं वही हमको सुनाई देती है तो कितना अच्छा डिजाइन तो है तो अनावश्यक का सुनना अपने को बैक्टीरिया भी बात करते हैं किडनी बात करती है हार्ट बात करता है इनके सबके साउंड है ये सब पागल जाओ जो, आप जो, जो हार्ट का साउंड है उसको आप मशीन लगा के सुन लेते होना लेकिन दिन भर आपको हार्ट का साउंड सुना देते रहे किडनी का साउंड है लीवर का साउंड है स्प्लिन का साउंड है हड्डी का साउंड है चमड़ी का साउंड है इतने साउंड शरीर में है यदि यही सारे के सारे साउंड आपको सुना देने लग जाए तो आप पागल होने के अलावा कुछ नहीं किडनी लीवर को बोल रहा है कि ब्लड और सप्लाई कर लीवर हार्ट को कुछ कह रहा है वो कह भी रहा है कुछ उसकी भाषा आप पकड़ोगे तो कह रहा है। अगर इतना समझ में आ जाए तो अपना अपना कार्यक्रम चौपट जाएगा अपना कार्यक्रम समझने का संबंधपूर्वक जीने का समृद्धिपूर्क जीने का और व्यवस्थापूर्वक जीने का चार भाषा सुननी है अपने खाली संबंध की भाषा ठीक है ना समृद्धि की भाषा और व्यवस्था की भाषा कुल इसके लिए है अपना कार्यक्रम तो तो तो हाँ धरती क्या संबंध है सूरज के साथ संबंध है तो सूरज की स्थिति का आकलन ये करती है तो वो गर्म रहता तो ये भी गर्म हो जाती है हाँ बस बस बस बस बस बस तो वहां से कुछ आता नहीं है सूरज की जो स्थिति है उसको है ना उसका प्रभाव का यहाँ प्रतिबिंबन होता है और धरती उसको देख के बेचारे वो गर्म है इसलिए वो भी गर्म होता है जैसे आदमी को गुस्सा देखकर आदमी इधर गर्म होता है तो क्या जाता है यहाँ से वहां ठंडा करता है उसको ठंडा करता है उसको लेता वेता नहीं है इस, उसका प्रभाव इस पर पड़ता है इसका प्रभाव उस इस पर पड़ता है तो उसका प्रभाव गर्मी का है तो ये गरम होता है इसका प्रभाव ठंडी का है तो वो ठंडा होता है इस विधि से सभी ग्रह मिलकर सूरज को क्या कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं अरे भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि कोई आदमी रहता रहता है रहता है है तो उसका शरीर शरीर का क्या तो भैया में जो आंतरिक व्यवस्था उसके कारण शरीर का ताप है सूरज के कारण नहीं है समुद्र के अंदर जहाँ सूरज नहीं रहता वहां पेड़ पौधे होते कि नहीं होते भैया जी भैया जी एक ये... ये जो अभी बच्चों की बात चल रही थी बाल अवस्था क्या करे नहीं अब ले आओ से ले आओ हाँ जो ये 10-11 साल के बच्चे हैं और 21-22 साल के हैं और उसके बाद पे जो एज वाले हैं तो इनमें और उनमें सोचने समझने की क्षमता जैसे कहते हैं ज्यादा उम्र हो गई तो ये नहीं कैच कर पाएंगे ये नहीं समझ पाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है इतने होता है की भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं भ्रम को मान लेते हैं स्वीकार तो क्या होता है वो मान लेते हैं ज़्यादा तो अब वो कोई भी बात सुनने के पहले अपने भ्रम को टटोलते जाके जैसे अभी मैं बोलो मन क्या है तो जितने आदर्शवादी लोग हैं वो मन मतलब उनका चला जाएगा वहाँ पहले वहाँ से वेरीफाई करके आएंगे उतना समय खोटी हो जाएगा उनका है ना तो ईश्वर तो पहले अपना ईश्वर टटोलेंगे समझदारी तो पहले वो सब वहाँ टटोल टटोल के आते हैं उसमें टाइम लग जाता है और कोई बात नहीं समझ वो भी सकते हैं समझ ये भी सकते हैं जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपको समझना है ज़रूरत है और ये पीछे कुछ समझ में नहीं आया है और सारे शब्दों को नमस्कार उसी दिन से आप समझना शुरू कर सकते हो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं हर मानव में समझने की ताकत है किसी भी उम्र में वो समझ सकता है एक प्राकृतिक उम्र भी होती प्राकृतिक तरीका है और एक मानव के प्रयास से तरीका है तो आपको आप मानव का अपना प्रयास करना पड़ेगा बच्चे नेचुरली उस बात को पकड़ सकते हैं आपको मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा ओके चंद्रमा में देखो ठंडा है तो बहुत हर इकाई अपने प्रकाश से प्रकाशित है पहले सिद्धांत समझ लो ठीक फिर दूसरे के प्रकाश को भी पचाती है उससे लड़ाई नहीं होती उसकी जैसे अभी ये मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है ठीक तो मेरा शरीर आपका होना वो होना कुछ है या ये नहीं है क्या बिना होते आपको दिख रहा है तो है लेकिन आपने एक बल्ब चालू कर दिया तो मेरे चेहरा का जो प्रकाश है वो लड़ाई नहीं करता इससे बल्कि हमारे चेहरे का ग्लोअ तो दो प्रकाश मिल गया उसमें आप समझ रहे हैं तो जितनी भी इकाइयाँ हैं इनके जितने प्रकाश है प्राकृतिक विधि से इनमें लड़ाई नहीं है स अस्तित्व है लड़ाई जैसे अभी ये बल्ब बढ़ाओ कम करो करके कर देखो तो पता चलेगा ना हमारा चेहरे का प्रकाश कम होता जाएगा तो मेरा चेहरे का जो प्रकाश है जो उसका होना है वो इस बल्ब के प्रकाश से हमारा लड़ाई नहीं है जो मेरा चेहरा का प्रकाश छुप गया ऐसा होता है क्या बल्कि क्या हो गया हम क्या मानते हैं भ्रमित मानव एक बड़ी बड़ी व्यक्तित्व के साथ रहोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व उसमें पीछे छुप जाएगा अपना अलग से पहचान बनाओ जबकि पहचान मिलके चल रही है उसमें फाइट नहीं हो रहा कहीं भी ये बात समझ में आई जैसा अभी मेरा जैसा चेहरा दिख रहा है प्राण भैया लाइट बढ़ाओ जरा लाइट बढ़ाओ देखो अभी क्या होता है मेरा चेहरा दिखना बंद हो जाता है क्या लाइट बढ़ेगी तो मेरा चेहरा दिखना बंद हो जाएगा हाँ बताइए ये देखो आपके सबके चेहरे और प्रकाशित हो गए कम करो भाई इनके चेहरे ये देखिए कम हो गए अभी इतना सा छोटा सा चीज हमको समझ में नहीं आया एकदम सामने डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं आपको प्रकृति में जितनी भी इकाइया उनका सबका आपस में जो प्रभाव है वो एक दूसरे के प्रकाश को मिलकर बढ़ाता है हम क्या मानते आए कम्पीट करो नहीं तो तुम्हारा घट जाएगा चंद्रमा का अपना प्रकाश है सूर्य का भी उसमें प्रकाश ऐड हो जाता है तो हमको अलग टाइप्स दिखाई देता है चमड़े का आंख का मामला बीच में जोड़ो ना एक बार वो भी तो देखो तो चमड़े का आंख में एक लिमिटेशन है वो भी क्यों ये भी समझ लो क्योंकि अभी जिस प्रकार से सूरज एक आवेश स्थिति में है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारा आँख का डिजाइन ऐसा है जब सूरज नहीं होगा तो हमारा आँख का डिजाइन बदल जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि धरती उसको पचा रही का मतलब धरती पर चार अवस्थाएं हैं तो चारों अवस्थाएं मिल गई उसको पचारी वनस्पति पचारी कैसे हाँ। का इस से पचारी रहे के कुछ देख इतना देखने की जरूरत नहीं वो एब नॉर्मल चीज हो गया कोई तो प्रकृति में हो गया तो अब धीरे धीरे उसको शांत किया जा रहा है इवोल्यूशन होता रहता है सतर्त होता रहता उसमें है उसमें कोई बड़ी चीज नहीं हाँ हाँ नहीं, नहीं नहीं नहीं अब उसकी मुझे वो तो मुझे पता नहीं उसका जवाब हाँ ना मैं दे नहीं सकता मैं अभी तो सोचा भी नहीं लेकिन ये समझ में आ जाए कि जो भी होगा वो वहां के वातावरण के अनुसार होगा इतने को हम समझ सकते हैं तो इतने को हम समझ सकते हैं तो अस्तित्व में, है में आवेश नाम की कोई चीज पदार्थ में पाई जाती खाली परमाणु में वो भी कब होता है वो जब कोई परमाणु दूसरा परमाणु के कोई सामान को खींचता है मैग्नेटिक तो इधर वाले में आवेश होता है और जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है तो इधर वाले में आवेश होता है लेकिन ये दोनों आवेश विनाश के लिए नहीं होते हैं ये आवेश विकास के लिए होते हैं आवेश को एक प्रकार का चार्ज भी बोल सकते हैं चार्ज बट पर्याप्त नहीं है चार्ज सरल हिंदी क्या होता है आवेश से क्या सरल होता है हीट ऑफ द मोमेंट जैसे वो बता रहा था थाट ऑफ द मोमेंट बोल सकते हैं है ना जैसे एटम क्या करता है एटम में जितने भी हैं उसको वो पकड़ कर रखना चाहता है बना कर रखना चाहता है काम करता रहता है लेकिन एक्साइटमेंट तो नहीं बोल सकते नॉट पावर फोर्स इट इज बेसिकली वो आवेश ही ठीक है उसको समझ लो क्या हो रहा है आवेश सर समझ दीजिए समझने सरल इसको समझ लो कि क्या है क्या कह रहे हैं उससे सरल हो जाएगा ना आकर्षण विकर्षण एक प्रकार का आवेश छोड़ी है देखो तो क्या परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस अपने वो जो भी परिवेश में जो चीजें घूमती हैं उनको आकर्षण विकर्षण करके बना के रखता है।, है ना वो आवेश नहीं है तो जैसे पास में आता है तो उसको दूर करता है नहीं तो टक्कर हो जाएगी उसको तो दूर होकर इलेप्टिकल होता है ना कोई भी ऑर्बिट इलेप्टिकल होता है तो दूर कर दिया जब ज़्यादा दूर होने के बाद वो भाग जाएगा वहाँ से तो उसको वापस पकड़ के लाता है तो ये अंदर वाला बैठा बैठा क्या करता रहता है उसको पकड़ना है और ये करता रहता पकड़ के रखता है वो कभी धक्का मारता है कभी पास में बुलाता है कंट्रोल करता रहता है है ना तो ये एक प्रकार का काम चल रहा होता है जिसमें अगर 50 अंश है 50 इलेक्ट्रॉन है 100 है तो वो सबको करता रहता है अंदर बैठा हुआ आ, हाँ था था था था था था था। ए भी नहीं ये सब ये सब मानव के बारे में कुछ बोला है तो अभी ये समझ देते हैं आवेश क्या हुआ अब बाजू में कोई एक हेवी परमाणु आ गया उसका भार बहुत ज्यादा है आकर्षण बल उसमें ज्यादा है वो आकर्षण वाले आसपास जितने परमाणु उन सब पे पहुंचेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ग्रेविटी उसके कारण क्या होगा जो लूज बॉन्डेड हैं इलेक्ट्रॉन वो इधर खींच के जाने के लिए तैयार हो जाएंगे आकर्षण, तो वो परमाणु क्या करेगा अपना अपना आवेश बढ़ाएगा उ, उसको आवेश कर उसकी गति बढ़ेगी नेचुरल रिजम से नेचुरल रिजम से ओवर रिधम जब जाएगी उसका नाम है आवेश है ना तो आवेश को अगर बोलेंगे तो एक नेचुरल रिजम है और नेचुरल एजम टूटा और उसको बचाना है अपने उस घर को नहीं तो निकल जाएगा तो वो एक्साइड होगा और तेज़ी से काम करेगा अपना गति को बढ़ाएगा गति को बढ़ाया और मान लीजिए गति बढ़ने से क्या होगा इसका भी इसका आकर्षण बल उसके साथ बढ़ेगा यदि इतना बढ़ गया कि वो वाला जो बल था उससे बचा ले गया तो अपना घर सेफ हो गया भाई तो बढ़ा लिया उसने है ना मान लीजिए नहीं बढ़ा उसका अभी भी ज़्यादा है तो ये और बढ़ाएगा बढ़ाते बढ़ाते अचानक वो ज़्यादा है तो ये इतना आवेशित हो गया वो खींच के ले गया लेकिन जैसे ये खींच के जाएगा तो यहाँ आवेश नॉर्मल हो गया अब गया तो चलो काम ख़त्म हो गया है ना लेकिन जब वहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचने के बाद अब इसको उसके अंदर मर्ज होना है मर्जिंग होने के लिए इसको कोई जगह चाहिए तो वो वो वो एक्सपांड होगा वो आवेश बनेगा उसमें वापस उसमें भी आवेश बनेगा और इसके लिए एक परफेक्ट जगह चाहिए हाँ। कि तो इसकी भी पोजिशन चाहिए नहीं तो वहाँ टक्करा जाएगा परमाणु बन जाएगा अगर ये टक्करा जाए कहीं पर यहाँ से निकल के वहां गए और वहां जाकर टक्कर हो जाए हाँ तो परमाणु बम हो गया वो तो तो बिना टक्कर के ये सब काम होना है तो उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए तो वो अपने साइज को बड़ा करेगा हाँ उसमें भी आवेश आया बड़ा परमाणु में उस वो भी बड़ा गया तब जाके ये बैठेगा उसमें तो जैसे ही वहां जाके बैठ गया ये भी नॉर्मल हो गया और वो भी नॉर्मल हो गया अब ये स्वभाव गति होगी तो स्वभाव गति ये अस्तित्व में एक स्वभाव गति दूसरी आवेश गति स्वभाव में विकास आवेशित गति में रास, ठीक है ना अब एटम के लेवल पे जो हो रहा है वो सब विकास के लिए हुआ है एटम के लेवल पे ये जायज़ है मतलब उसमें गलती नहीं हो रही है एटम में पदार्थ अवस्था में आवेश होता है और बहुत शॉर्ट बहुत ही कम समय के लिए होता है और उस समय ये ये कोई नई प्रजाति और नई परमाणु ये सब विकास में काम आता है मानव जब भी आवेशित हुआ तो उसने नुकसान ही किया क्योंकि मानव के लिए आवेश नेचुरल नहीं है।, है हाँ वो सब क्षेत्र का आवेश है उस वो हमारे लिए व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो पाए तो ये तो जो किताब यहाँ नीचे मिलेंगी आपको बाबा जी सब लिखेंगे भौतिक जो जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें किस प्रकार से समाधान को देखा जाए क्योंकि विज्ञान ने क्या करा कि मटेरियल वर्ल्ड में आवेश को देखा और वो माना कि आवेश से ही विकास होता है और उसको आदमी भी लगा दिया उसी के उसी के रेफरेंस में किताब लिखी गई समाधान में भौतिकवाद कि भौतिकता में जो कुछ भी हो रहा है वो विकास के अर्थ में हुआ है और उसको समझकर आदमी अगर चलेगा तो आदमी को क्या करना है समझ में आएगा तो ये वाली बात होगी ठीक है जी हाँ इम्पल्स बोल सकते हैं स्वभाव गति से अन्य गति आवेश गति है वो लो भी हो सकती है तो नेचुरल रीजन इज ए ने मतलब स्वभाव गति और उससे लो हो गया तो भी आवेश गति है वो और उससे हाई हो गया तो भी डिप्रेशन क्या है लो है वो आवेश है कहां पे मानव में आवेश विनाश के अर्थ में परमाणु में आवेश जो आता है टेम्परे वो विकास करता है में, में, के में। हाँ। विकास के लिए हाँ जी ठीक है और कोई बात मानव देखो परमाणु भी अब स्वभाव गति में ही है ऐसा नहीं कि परमाणु में स्वभाव गति नहीं है लेकिन आकर्षण बल के कारण कभी कोई परमाणु में से कोई परमाणु में जाते समय ही आवेश की बात हो रही है तो नेचुरलिज्म परमाणु का भी स्वभाव गति है मानव में भी नेचुरलिज्म कहेंगे स्वभाव गति समाधान है वो ना समाज आवेश पे नियंत्रण स्वाभाविक गति है जैसे कहा ना कि जीवन में जितनी क्रियाएं हैं जीवन में मानव को आवेश आया है गुस्सा हो गया तो गुस्सा कौन हो रहा है शरीर तो हो नहीं रहा जीवन हो रहा है तो वो क्या हो गया वो स्वाभाविक गति नहीं है नेचुरलिज्म टूट गया वो नेचुरलिज्म क्या टूट गया हम जो चाहते हैं करते कुछ हैं वो कुछ रहा है तो टूट गया वो तो मन चित्त के बीच में जो कॉर्डिनेशन होना चाहिए वो टूट गया खरीदम गया संगीत टूट गया संगीत टूटना बराबर आवेश हाँ लेकिन ऐसा नहीं अभी इसमें इस प्रकार से नहीं है जैसे मानव के शरीर में कोशिका है कोशिका परमाणु से मिलकर बनी हुई है तो कोशिकाएं परमाणु में परिवर्तन भी करती रहती हैं लेकिन कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होता है तो वो वो सारा विकास के अर्थ में काम आता है शरीर को बनाए रखता है है ना तो ये समझ में आना चाहिए कि पदार्थ अवस्था में जो आवेश है वो क्षणिक है और वो विकास के अर्थ में सहयोगी हुआ है है ना उसको सिद्धांत बना के हम जीने के लिए क्रम में लेके जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा वो ऐसा है नहीं ऐसा कुछ मानव विकास में सहयोगी का वो उपाय विकास मुद्दा है तो पदार्थ अवस्था विकास आवेश में आवेश में सहयोगी है जैसे न्यूक्लियर जो भी हो रहा है जो जैसे रेडिएशन इफेक्ट है पूरे अस्तित्व में रेडिएशन इफेक्ट एक प्रकार का न्यूक्लियर इफेक्ट है एक प्रकार का आवेश है लेकिन उससे धरती पे विकास हुआ है और लेकिन हमने जब रेडिएशन किया तो तो नुकसान हो गया मानव जब भी करेगा ये मानव के द्वारा क्या आवेश जो है नुकसानदायक हो गया प्रकृति में जो आवेश हुआ जैसे आप खाना बनाते एक प्रकार का आवेश आप बोल सकते हो हीट डेवलप किया अपने है ना लेकिन वो विकास में सहायक पूरे पदार्थ अवस्था में तो कुल मिला के ये बात है तो हम उसको सदुपयोग कर सकते हैं ठीक मतलब है घंटी बज गई कब कब जब जीना की समझ हो गई तो मरना भी उत्सव है इसीलिए कब पैदा होने में भी उत्सव है और जीना हमको नहीं आया तो जीना में जब संघर्ष करते रहते हैं तो मरने का दुख बनाते हैं है ना उससे हम ठीक नहीं जी पाए ये संघर्ष ही करते रहे हम तो पूरी जिंदगी तो वो नहीं बनता है तो जीना अगर उत्सव है तो जीना अगर सॉरी पैदा होना उत्सव है तो जीने में यदि सदुपयोग हो जाए पूरकता हो जाए संघर्ष की जगह समाधान हो जाए तो मरने में उत्सव ही रहता है तो तीनों जगह उत्सव हो गया पैदा होना उत्सव जीना उत्सव और मरना भी उत्सव उत्सव कोई दुख नहीं लगता है बुढ़ापे में तो दीदी ऐसा है कि वो काम का नहीं था क्या काम है सुविधा संग्रह <laughs> कम उम्र में क्या मतलब है कि वो बेचारे को भोगना था अभी मजे करने थे उसको मजे नहीं हुए तो वो तो भोग के अर्थ में ही है तो बाबा जी का शरीर हमारे सामने हमारे हमने सुना था हमने ये था लेकिन हमको हमको भी हमारे साथ हुआ नहीं था लेकिन जब बाबा जी के शरीर त्याग से पूरा हुआ तो हम मैं अपने को देख रहा था हमारे को कुछ भी रोना नहीं आ रहा था कुछ भी दुख नहीं हो रहा था बल्कि खुशहाली हो रही थी कि आदमी कितना ठाठ से जिया यार कितना कितना कितना, कितना काम करके गया तो नहीं कभी भी नहीं एक सेकंड के लिए क्योंकि हम दूरी नहीं है उनका मानसिकता और हमारा मानसिकता में कोई दूरी नहीं ऐसा हमको लगता है तो हाँ वो को संबंध करें हैं कभी मिस ही नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते मतलब ऐसा कुछ क्षण नहीं आता जब हम उनको याद नहीं करते याद नहीं करते याद रहते ही हाँ, तो वो वो समझ में आ गया कि वो एकदम इंटैक्ट बॉन्डिंग है उसमें कोई दूरी नहीं है कभी मिस नहीं करते हैं कभी हमको लगा भी नहीं कोई अभाव नहीं लगता उनका कोई कमी नहीं लगता है कोई दूरी नहीं लगता है भाई लोग लोग रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है है ना एक प्रकार का आवेश रहता है ज्यादा ज्यादा है ना वो एक प्रकार का आवेश कोई चले गए अब क्या करें अरे बड़ा सोना सोना लग रहा है है ना एक सौ सात आदमी एक तो हम ही रहते हैं उसके बाद आपको सुना लग रहा है <laughs> और आप लोग कम से कम अभी भी 70 अस्सी होंगे मेरे को लगता है दो आदमी अभी भी फिर भी सुना लग रहा है अच्छा तो अभी हम आवेश से सुखी होते हैं एक्चुअली भ्रमित स्थिति में आप आवेश से सुखी होते हैं घंटी बज के कुछ खाने को मिलेगा ये एक प्रकार का ट्रिगर हुआ है ना आज सुना था कुछ ये बनेगा तो वो ट्रिगरिंग हो गया हमको अब लगा चलो यार बढ़िया चलो खा खाते हैं बाकी बात बाद में करेंगे चाहिए अभी तो बिना आवेश के आप जीते ही नहीं हैं भैया उसके बिना आप कुछ नहीं करोगे नहीं तो निगेटिव आवेश में चले जाओगे फटाक क्या आया संसार में क्या खाना आता भैया ऐसे ही है। तो हमारे को तो इतने आदमी ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो कई बार लोगों को बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं आप भाई बहुत अच्छा आप चले जाओ और अच्छा वापस आओगे तो फिर अच्छा फिर चले जाओ तो और अच्छा हमारे को उसमें फर्क नहीं पड़ रहा हम आपको समझ गए हम अपने आपको समझ गए अब एक आदमी के साथ रहे कभी कभी तो ऐसे हो हमको कहीं जाना हो गया और हम अकेले चले जाते हैं कोई साथ में भी नहीं रहता और बस में थोड़ी ज्ञान मारेंगे ट्रेन में मारेंगे तो भी हमको खराब नहीं लगता हम आराम जाते हैं यार मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होती भैया तो <laughs> <laughs> कुछ भी हमको इसमें खराब नहीं लगता है हमको लगता है वो इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकता था प्रभावित नहीं होती दीदी वो नेगेटिव वर्ड है हम उसको भी समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसको उसके मन में क्या प्रायरिटी बिछा कितना दबाव में है वो हाँ अध्ययन का अध्ययन हो चुका है उस बात का तो वो उससे वेरीफाई होता रहता है सच्ची बात है मतलब हाँ ठीक बात उसी के लिए तो बैठे ठीक है।, है जी हाँ जी बोलिए आप अध्ययन शुरू कर रहे हो वाली बस मतलब तो आपने शुरू कर दिया अभी से है चलिए हाँ अच्छा ये समय क्यों कमाना चाहिए आप बताइए हम्म ठीक बात बिल्कुल ठीक बात देखो हम कोई भ्रमित नहीं है और हमारे पास 10 क्रिया भी नहीं हुई दोनों बात बता रहे हैं एक साथ और हम ने बोला कि या तो ये रहेगा या वो रहेगा तो क्या हो रहा है कि साढ़े चार क्रिया में दीदी अध्ययन करने जाते हैं तो 10 क्रिया में जो कुछ भी होता है उसका उसका एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है साढ़े क्रिया में और साढ़े क्रिया आप क्या करती है अध्ययन अभ्यास के काल में वो दस क्रिया के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना शुरू करती है तो टेक्निकली वो भी दस क्रिया नहीं हुआ है टेक्निकली दस क्रिया नहीं हुआ है लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है कोई उसमें भ्रम नहीं है बल्कि वो तो वो वो कैसे हो रहा है वो हो रहा है वो संबंध संबंधपूर्वक हो रहा है जैसे दस क्रिया वाले आदमी के साथ जो हम संबंध को पहचानते हैं तो उसके साथ जो अनुसरण अनुकरण करते हैं यानी एक अनुसरण अनुकरण आगे हम समझेंगे क्या चीज़ है तो वो जब उसको हम करते हैं तो उसमें दस साढ़े चार क्रिया एक्टिव रही है साढ़े चार क्रिया का ये वैल्यू है कल्पनाशीलता को कभी एक वैल्यू है कि उसमें दस क्रिया का सारा स्वरूप साढ़े चार क्रिया में आता है और हमारा लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलता है जो कि एक्चुअली दस क्रिया के बराबर है टेक्निकली अभी हमारे साढ़े चार ही साढ़े चार ही क्योंकि साढ़े से पाँच हुई होगी छः भी हुई होगी लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण कब होगा चल रहा भी प्रमाण कब होगा जब दस पूरी होगी तब तक क्या हो रहा है कि उसका प्रोटोटाइप इसमें तैयार हो जाता है उसमें प्रिंट आ जाता है मानव कल्पनाशील ना तो दसों क्रियाओं का जीने का जो स्वरूप है एक आदमी कैसे आचरण करेगा कैसे बोलेगा कैसे सोचेगा कैसे खाना उगाएगा कैसे कमाएगा कैसे बात करेगा कैसे डांटेगा कैसे प्यार करेगा वो सारा का सारा डाटा है ना वो साढ़े चार क्रिया में पहले समा गया उसका नाम अध्ययन है है ना और अध्ययन पूर्वक ये जिए अपन तो फिर ये एकदम कोई समय उदात हो गया संक्रमण हो सीधा दस में संक्रमण होना है हाँ प्रमाण के बिना बोल नहीं पाएंगे हमको भी पता नहीं चलेगा कि हमको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है ना अभी नहीं कह सकते ये बात क्योंकि तो ये तो कह रहे हैं कि अनुभव नहीं हुआ मतलब प्रमाण से कह पाएंगे ये कहना चाहता हूँ ठीक है तो तो साक्षात्कार का प्रमाण बोध तो और बोध का प्रमाण अनुभव और अनुभव का प्रमाण परंपरा, तो जब तक परंपरा में नहीं पहुँचता है तब तक अपन ये नहीं कह पाएंगे कि ये हमको अनुभव हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात शिक्षा विधि से ही होता है तो अपने साढ़े चार क्रिया में इतनी ताकत है कि उसको अपन नियोजित अगर ठीक से करेंगे तो दस क्रिया का पूरा प्रारूप यहाँ पे बन जाता है अभी शिक्षा विधि से विचार पूर्णता की बात कर रहे हैं अपन उसमें ये साढ़े चार क्रिया में ही दस क्रिया के बारे में एक ढांचा खांचा बन जाना उसको अभी एक विचार की बात कर रहे हैं वैसे ये विचार कहाँ से आ रहा है फंडामेंटली तो अनुभव से आ रहा है तो अनुभव के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है लेकिन अभी मैं अगर मैं और नागराजी के बीच में हम कैंची चला दे हैं तब तो हम क्या आए हैं तो हम तो साढ़े छः ग्रिय में हो गए लेकिन ऐसा होता नहीं है अब आइसोलेशन में देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है हम है ना लेकिन जॉइंटली ले देख रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है और इसी में ग्रोथ हो जा रहा है तो अभी क्या हो रहा है अभी अपने अपना सोचने का तरीक, तरीका आइसोलेशन में जैसे आप यहाँ अध्ययन करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता यदि आपका अध्ययन हो जाएगा और आप मेरे को भूल जाओ ऐसा हो ही नहीं वो इस प्रकार का बॉन्डिंग हो जाएगा कि आप दिन भर जो कुछ बोलोगे मेरे को याद करके बोलोगे आप नहीं वो आपके अंदर ही वो प्रिंट ही हो जाता है तो आपका सारा कार्य व्यवहार है ना वो वहां से चलेगा उससे कम में नहीं है मतलब मजाक थोड़ी जिंदगी ये एक जिंदगी में जिंदगी घुस जाती दीदी पूरी जिंदगी हमारे जुड़ने का नाम है विश्व परिवार और वो किस प्रकार से एक जिंदगी में दूसरी जिंदगी का जो एक जुड़ाव है उसको आप अलग नहीं कर सकते जितने लोग यहाँ रह रहे हैं हमको बुध उड़ सकते हैं एक दिन के लिए भी क्योंकि डिजाइन ही नहीं है ऐसा देखो अनुभव पूर्वक बौद्धिक समाधान उसी का नाम विचार पूर्णता है और अनुभव का अनुकरण पूर्वक भी समाधान होगा जैसे जितनी बातें आप सुन रहे हो समझ रहे हो तो आपको कुछ समाधान हो रहा है समस्या हो रही है लेकिन पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ है हाँ अब जैसे हम लोग जीने का प्रयास करें तो हमारी अनुकरण मॉडल में अध्ययन करते हुए हम क्या कर रहे हैं हमारी संवेदना नियंत्रित हो ही रही है लेकिन ये जॉइंट वेंचर है अभी ये धीरे धीरे पूरा होगा कोई बहुत नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन नाइन होगा पॉइंट परसेंट कहाँ होगा हमको क्या पता कहाँ छुका छुटा हुआ है वो भरेगा अपने आप वो भरने की चिंता नहीं है अपने को क्योंकि अपना लक्ष्य कार्यक्रम दिशा संतोष वो सब बना ही हुआ है उसमें क्या दिक्कत है हाँ ईमानदारी के बिना कुछ नहीं होगा भैया जिम्मेदारी ईमानदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता है इसमें तो हम ये भले मजाक मजाक में शिविर में आ जाते हैं मजाक मजाक में कुछ अध्ययन करने लगते हैं लेकिन ये धीरे धीरे आगे गहराने की बात है एक जिम्मेदारी की बात है चलो भोजन करके आते हैं हमारी गोष्ठी भी आज परिवार की है ना तो वो ज़रूरी है हाँ जी कौन लोग